आरंभ होने जा रही है मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के सुप्रसिद्ध परिचालक श्री ई.एल. काजी इस संगोष्ठी का सभापतित्व करें आज की संगोष्ठी हमारे प्रधान वक्ता श्री बलराज साहनी हम उनको अपना माल्य प्रदान करें आज के आयोजन के प्रधान अतिथि श्री शंभु मित्र अनामिका की ओर से विषय प्रवर्तन कर रहे हैं श्री श्यामनंद जावान i hope uh, you will extend me the courtesy of permitting me to speak in english you've been courteous enough to invite me here as your guest and i hope therefore that you will forgive if i um, say the few words that i have to say uh, today in this morning session uh, in english uh we have uh, a fairly long uh, list of speakers and uh, therefore i think that we should try and limit ourselves to about 10 minutes 10 to 12 minutes each Uh, expressing the salient points of the arguments that we want to uh, uh, uh, to put across on the idea of production uh, to begin with may I call upon shri shyamanand uh, jalan uh, to start the proceedings thank you mr president uh, samay ki seema ka to mujhe dhyan rahega lekin meri ek mushkil hai wo ye hai ki vishay pravartan karna hai isliye kuch alka ji sahab समय की सीमा का ध्यान तो मुझे रहेगा लेकिन चूंकि विषय प्रवर्तन करना है इसलिए दो चार पाँच मिनट की मैं आपसे अनुमति चाहूँगा अच्छा धन्यवाद सभापति महोदय साथी कलाकारों उपस्थित अतिथियों अनामिका द्वारा आयोजित इस परिचालक संगोष्ठी में हम चेष्टा करेंगे हमारे कुछ ऐसे प्रश्नों पर विचार करने की जो हमें रोज़मर्रा के व्यावहारिक जीवन में छूते हैं जिनका निदान हमें पाना है, जो हमें सालती रहती इसके बारे में एक प्रारंभिक वक्तव्य हम लोगों ने भेजा था मैं उसी उसी को पढ़कर उसी के साथ अपने कुछ विचार आपके सामने उपस्थित करूंगा आधुनिक अर्थ में परिचालक प्रथा का उदय विश्व रंगमंच पर 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ परंतु तो थोड़े समय में ही रंगमंच परिचालक ने सर्वप्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया इसके पहले अभिनेता प्रबंधकों एक्टर मैनेजर्स की प्रथा थी रंगमंच पर प्रमुख अभिनेता या अभिनेत्री का ही बोलबाला होता था प्रायः वे ही आर्थिक दृष्टि से एवं प्रबंध की दृष्टि से रंगमंच के सत्वाधिकारी भी होते थे रंगमंच संबंधी विभिन्न कलाओं एवं तकनीकों के विकास के साथ साथ प्रस्तुतिकरण की जटिलताएं भी बढ़ती गई और आवश्यकता प्रतीत हुई एक ऐसे व्यक्तित्व की जो सभी कलाकारों के बीच सहयोग एवं सामंजस्य उत्पन्न करता हुआ सारे प्रस्तुतिकरण को एक इकाई के रूप में उपस्थित कर सके और इस प्रकार परिचालक का जन्म हुआ आज के रंगमंच पर परिचालक या परिचालक निर्देशक प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर मैं इन सब को इन दोनों को एक रूप में यूज कर रहा हूँ प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो भी कह लीजिए प्रोड्यूसर ऑफ द शो आज के विश्व रंगमंच पर परिचालक या यूं कहिए परिचालक निर्देशक सारे प्रस्तुतिकरण को संगबद्ध करता है और नाटक की मूल भावनाओं को अपनी कलात्मक अनुभूति के माध्यम से नाटककार तथा अन्य सभी सहयोगी कलाकारों अभिनेताओं कला आलोक निर्देशकों आदि की सहायता से मंचस्थ करता है आधुनिक रंगमंच पर परिचालक का स्थान सर्वोपरि होता है और वही प्रस्तुतीकरण के लिए पूर्ण उत्तरदायी होता है अन्य सभी कलाकार उसके अधीन उसके निर्देशानुसार नाटक संबंधी उसी की कल्पना को साकार करते हैं वह केवल एक भाष्यकर्ता न होकर एक स्वतंत्र कला निर्माता होता है यदि हम इस चीज को समझ लें कि परिचालक लेखक का साधन नहीं है नाट्य लेखक की, की का भाष्यकर्ता नहीं है उसको वो जनता के सामने नहीं रखता है वर अपनी कला को अपने विचारों को लेखक का माध्यम लेके जनता के सामने रखता है तो हमारी कुछ धारणाएं इस प्रश्न पर रंगमंच संबंधी प्रश्नों पर कुछ ज़्यादा क्लियर हो सकेंगे गॉर्डन क्रेग ने आज के 40 वर्ष पहले कहा था बैनिश द पोएट्स फ्रॉम द थिएटर वी वांट एन आर्टिस्ट ऑफ द थिएटर। वी वांट टू बैनिश द वर्ड स्पोकन वर्ड फ्रॉम द थिएटर उसने जो यूबर मेरियनेट्स की कल्पना की थी एक उस रंगमंच की कल्पना की थी वो कहां तक व्यवहारिक थी ये तो ठीक नहीं है ये तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन उसने एक और संकेत किया था कि रंगमंच का जो रंगमंच की जो कला है वो अपने आप में पर, नाटक प्रस्तुतिकरण की जो कला है वो अपने आप में एक समृद्ध कला है वो जिस तरह अन्य सभी कलाओं का सहारा लेती है उसी तरह नाट्यकार का भी सहारा लेती है हम आज किसी नाट्यकार की कृति को एक परिचालक इसलिए प्रस्तुत नहीं करता है कि वो अमुख नाट्यकार की कृति है वो इसलिए प्रस्तुत करता है आज अलकाजी साहब ने मान लीजिए डी पैक्स को चुना या सत्यदेव दुबे ने अंधा युग को चुना उसने इसलिए नहीं चुना कि वो डॉक्टर धर्मवीर भारती की कृति थी या वो सोफोक्ज की कृति थी बल्कि इसलिए चुना कि उस कृति के माध्यम से वो जो कुछ कहना चाहता है उस कृति को पढ़कर उसके मन में जो कुछ विचार उत्पन्न हुए हैं उनको वो प्रकाश में लाना चाहता है और इसी के लिए उस प्रस्तुतिकरण को वो मंचस्थ करता है हिंदी के पारसी रंगमंच में भी अभिनेता प्रबंधक को का ही बोल बाला रहा परिचालक प्रथा पहले नहीं थी और निर्देशन या परिचालन का आभार या तो कंपनियों के मालिकों या नाट्य लेखकों या अन्य वयोवृद्ध अथवा प्रमुख कलाकारों पर ही हुआ करता था अन्य हिंदी रंगमंचों पर भी परिचालक प्रथा का उस अर्थ में जिसमें कि आधुनिक रंगमंच उसे समझता है अभाव ही था शौकीय रंगमंचों पर धीरे धीरे परिचालक का उदय हुआ और हिंदी रंगमंच ने भी उसकी आवश्यकता एवं प्रस्तुतिकरण में महत्ता को धीरे धीरे स्वीकार कर लिया फिर भी हिंदी का परिचालक निर्देशक प्रबंधक के उत्तरदायित्व से अभी बरी नहीं हो पाया है प्रायः सारी व्यवस्था का भार भी उसी पर रहता है वह केवल निर्देशक ही नहीं अभिनय शिक्षक भी होता है ये भूल है सोचना कि जो परिचालक है उसका काम है लोगों को बैठा कर अभिनय की शिक्षा देना कि ऐसे खड़े हो ऐसे बोलो लेकिन आज के हिंदी के परिचालक का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कॉलेज से निकलकर स्कूलों से निकलकर दुकानों से निकलकर रॉ कलाकार उसके पास आ जाते हैं जब कुछ काम करना सीख पाते हैं तब तक वो उसको छोड़ के चल देते हैं और फिर उसे खोज के लाना पड़ता है कहीं से कि एक कलाकार और मिले तो उस भूमिका का निर्वाह इस भूमिका में इस कलाकार को भर दें उनके पीछे न तो कोई विरासत होती है उनके पीछे न तो कोई शिक्षा होती है ना कोई लगन होती है और ऐसे लोगों को साथ लेकर आज हिंदी के परिचालक को एक कला निर्माण करना है ये इसी तरह कला निर्माण करना है जैसे कि एक कलाकार को आप दे दीजिए एक, पे, एक पेंसिल का बिना छीला हुआ कोना और कहिए कि इससे तुम एक तुलिका में एक चित्र बनाओ ऐसी चीजों को लेकर आज हमें चलना पड़ रहा है उसका कार्य क्षेत्र शौकीय रंगमंच होता है जहां उसे अनुभव विहीन कलाकारों को ही लेकर अधिकांश तम करना पड़ता है जब वे कलाकार अनुभव प्राप्त करके समुचित रूप से प्रस्तुतिकरण में योगदान करने को तय योग्य होते हैं तब तक, तक या तो स्वतंत्र दल का निर्माण करके परिचालक बन जाते हैं या दैनंदिन जीवन की आवश्यकताओं के समुख झुक रंगमंच को छोड़ देते हैं हिंदी के आधुनिक परिचालक के पास न तो कलाकार हैं नाटक हैं न ना अर्थ है न दर्शक हैं कला निर्देशन से लेकर टिकट बेचने तक रंगमंच की व्यवस्था से लेकर आलोक निर्देशन वेशभूषा मेकअप एवं रिहर्सल कराने तक का सभी काम प्राय उसे ही करना पड़ता है और अधिकांशतः प्रमुख अभिनेता की भूमिका भी उसे ही करनी पड़ती है इतना सब वो करता है तो उसके पीछे केवल कलात्मक अभिव्यक्ति की उद्दान लालसा ही उसे प्रेरित किए रहती है किंतु इतने परिश्रम के बाद इतने समय और अर्थ के बाद प्रस्तुत किया गया नाटक जब खत्म हो जाता है तब तो चाहे वह कितना ही सफल क्यों न हुआ उसे दर्शकों की प्रशंसा भी मिली तालियां भी बचती हैं तो उखड़ी उखड़ी बिना मन के नाटक खत्म हुआ नहीं कि लोग अपना स्थान छोड़कर जल्दी से बाहर जाने की चेष्टा करने लगते हैं यहां तक कि कलाकार जब एक साथ अंत में उनका अभिवादन करते हैं तो उसे स्वीकार करने का वक्त भी और विवाद नहीं करना चाहते आप चले जाइए न्यू एम्पायर में जबकि कैलकटर ड्रामेटिक क्लब का कोई फंक्शन होता आप देखिए तीन तीन मिनट तक चार चार मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट गर गूंजती हाँ रहती है चाहे वो कैसा ही प्रोडक्शन क्यों न हुआ हो वो उन्मुक्त होकर कलाकार को आशीर्वाद देते हैं उनकी संवर्धना करते आप चले जाइए हिंदी के किसी नाटक में आपको मिलेगा कि आधे मिनट कहीं ताली भी तो जैसे दो चार आदमियों ने गलती से बजा दी यहाँ विंग्स में खड़े हम लोग सोचते हैं शायद नाटक बहुत फ्लैट गया बाद में आके लोग पीठ ठोकते हैं तो हम लोग समझते हैं कि शायद ऐसा ही है दोस्त हैं आके लोग उत्साह दे रहे हैं लोगों को पसंद नहीं आया आज के हिंदी परिचालक के सामने हो तो बहुत से प्रश्न हैं पर सबसे बड़ा प्रश्न है रंगमंच के निर्माण का रंगमंच की खोज का उसके पास करीब करीब कोई अपनी विरासत नहीं है अपनी परम्परा नहीं उसे प्राय सब कुछ बाहर से मंगाना पड़ता है कभी तो वह अमरीकी रंगमंच की ओर देखता है कभी फ्रांस के मंच की ओर कभी वह स्टेंथ लाभ की ओर दौड़ता है तो कभी संस्कृत नाटकों की ओर पर सबसे दुख की बात तो यह है कि अपने इस खोज में न तो उसके पास साधन हैं, न उसके पास जनता है है तो केवल शासन की थोड़ी सी थपकी विचारकों की हिंदी प्रेमियों की थोड़ी सी संवर्धना और यह कहना त्युक्त न होगा कि हिंदी रंगमंच का परिचालक वास्तव में अभावों का ही परिचालक है रंगमंच के निर्माण अच्छा रंगमंच के निर्माण पर विचार करने के सिलसिले में यह आवश्यक है कि हम परिचालक की समस्याओं का विश्लेषण करें और उसके समाधान की चेष्टा करें परिचालक के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है प्रस्तुतिकरण के उपकरणों को उसके साधनों को पाना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है रंगमंच स्टेज या थिएटर अभिनेता अन्य साथी कलाकार शिल्पी आदि और दर्शक इनमें से यदि कोई एक भी न हो तो नाट्य प्रस्तुतिकरण नहीं हो सकता हमारे देश में अच्छे रंगशालाओं की अर्थात उन भवनों की जहाँ अभिनय प्रस्तुत किए जाते हैं बहुत कमी है क्योंकि हिंदी क्षेत्र में पारसी रंगमंच को छोड़कर अन्य कोई व्यावसायिक रंगमंच नहीं रहा इसलिए और इस रोज चेष्टाइंस नहीं हुई इस शताब्दी के प्रारंभ में जो रंगशालाएं बनी वे भी धीरे धीरे सिनेमा द्वारा ग्रस्त ली गईं और आज के हिंदी रंगमंच को सिनेमा गृहों सभा समितियों व्याख्यान गृहों और ऐसे ही भवनों से काम चलाना पड़ता है मुझे याद है हम लोग कामायणी का प्रोडक्शन कर रहे थे महाजातिन में जिसमें कि बारह सौ के बैठने की व्यवस्था है हमारे मुख्यमंत्री श्री पी सेन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के प्रेसिडेंट थे ऊपर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग हो रही थी वहाँ से वो बैलकनी में देखने चले आए कि हम लोग क्या कर रहे हैं मैंने नीचे उस के कहा कि सर यहाँ तो स्टेज ही नहीं है कि प्ले करब बोले तुम्हारे कर मीटिंग आज नए नए रंगमंच जो बन रहे हैं स्कूलों में कॉलेजों में सोसाइटियों में वहाँ ऐसे रंगमंच बन रहे हैं कि क्या बताया जाए अगर बगल में जगह नहीं है कि लोग कहीं सामान रख दें कहीं ग्रीन रूम ठिका, ठिकाने का नहीं है एक अच्छा सा ऑडिटोरियम बना के उसमें 50,000 रुपए खर्च हो जाते हैं ना तो ऊपर लाइट टांगने की जगह है ना बगल में कोई जगह है कि जहां पर कि कोई सामान रखा जा सके जहां के अभिनेता खड़े हो सके किसी तरह से भाग करके घुसते हैं और भाग करके निकल जाते हैं हाल में ही कुछ थोड़ी सी रंगशालाएँ हैं तो वे भी आधुनिक प्रस्तुतिकरण की आवश्यकताओं को सामने रख नहीं बन पाएंगे एक बहुत बड़ा रंगमंच कलकत्ते में बनने जा रहा है थिएटर हॉल मैंने उसका ब्लू प्रिंट देखा उसमें लाइटिंग ऑडिटोरियम से आएगी इसके बारे में कोई विचार ही नहीं फिर अलकाजी साहब को यदि आना पड़ता तो वो चार मास खड़े करके उनमें डंडे बांध कर दो लाइट लटकानी पड़ती लेकिन मैंने इस बारे में भी कुछ हो सकता है क्या आवश्यकताएं हैं उन पर विचार किए बिना दस लाख रुपए के खर्च से वो विशाल रंगमंच तैयार हो रहा है उसमें इस मूलभूत ये नाटक के लिए तैयार हो रहा है अरे मोटी सी बात का ध्यान नहीं रखा गया उसमें थिएट्रिकल सीनरीज के लिए लाइटिंग के लिए एक पैसे का बजट नहीं है उसके बारे में बाद में बजट बनेगा पहले भवन बन जाएगा भवन का डेकोरेशन हो जाएगा उसमें सीटें अच्छी लग जाएंगी उसके बाद रंगमंच में यदि स्पॉटलाइट्स की दरकार है तो उसके बारे में सोचें रविंद्र सतवासी के आयोजन के समय समस्त देश में रंगशाला निर्माण की जो योजना थी उसके अंतर्गत कुछ रंगशालाएं तैयार हुई तो है पर जहां एक और अपर्याप्त हैं तो दूसरी ओर दृश्य प्रकाश आदि के उपकरणों से प्रायः शून्य थी और इनमें भी पूर्वाभ्यास करना संभव नहीं हो पाता क्योंकि इनके व्यय को हिंदी शौकिया दो सौ रुपया और जब तक अच्छी तरह से स्टेज रिहर्सल नहीं हो एक अच्छी कलाकृति प्रस्तुत नहीं की जा सकती ऐसे ही आके दौड़ते भागते हुए मित्र साहब शंभु मित्र और तरुण राय आदि बंधु कलाकारों को पृथ्वीराज जी को तो खैर इतना बड़ा इनका ग्रुप बन गया है चीज़ हो गई है कि उनको तो तो उनके लिए सुविधा होती है वो जहाँ भी चाहें वहाँ चार पांच टांग कर उनकी प्रतिभाएं इतनी बड़ी हैं कि एक आवाज़ सुनने से ही लोग मुग्ध हो जाते हैं लेकिन हम लोग जो कि किसी तरह तोड़ फोड़ के किसी तरह कुछ करके उपस्थित करते हैं उनको इन सब चीज़ों की भी आवश्यकता होती है कि भाई कुछ मिले नाटक को किसी तरह अच्छी तरह प्रस्तुत कर सकें यदि गले से नहीं कर सकें तो शायद आका आलोक का प्रकाश डाल के ही कर सकें कुछ मूवमेंट्स को दे कर सकें उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है जहाँ तक अन्य सहयोगी कलाकारों एवं शिल्पियों का सवाल है वहाँ अनुभवशील अभिनेता कल्पनाशील कला निर्देशक लगन के साथ काम करने वाला आलोक निर्देशक एवं अन्य कलाकार परिचालक के पास नहीं कल डॉक्टर भारती ने पृथ्वीराज कपूर के बारे में कहा कि वहां जहां देखो वहीं पृथ्वीराज कपूर था पृथ्वीराज कपूर करे क्या कोई व्यक्ति हो तो उसके पास शंकर जयकिशन आए दो रोज में छोड़कर के सिनेमा में चले गए छे, छे साल रहे लेकिन चले गए उनको उन्होंने निर्माण किया उनको बनाया अन्य सभी कलाकार जो उनके साथ आए आए कुछ समय तक रहे चले गए इस तरह बनाते रहे निकलते रहे बनाते रहे निकलते रहे कौन लगन के साथ उनके साथ 16 वर्षों तक शुरू से अंत तक काम करने वाला रहा हो जिसने उनके साथ कंधे से कंधा भिड़ा काम किया हो मैं समझता हूँ बहुत कम ऐसे व्यक्ति उनके साथ रहे अभिनेत्रियों का तो कहना ही क्या परिचालक जब तक अभिनेता अभिनेत्रियों को अभिनय की सामान्य शिक्षा दे पाता है तब तक प्रायः प्रदर्शन की तिथि पहुँच जाती है और जो कलाकार एक या दो या तीन प्रदर्शनों में काम कर लेते हैं वे प्रायः उस दल को भी छोड़ देते हैं या तो अपने स्वतंत्र दल का निर्माण करने के लिए या दैनंदिन जीवन की आवश्यकताओं के सामने विवश होकर और फिर से परिचालक को नए कलाकार बनाने की चेष्टा में जुट जाना पड़ता है आमतौर से यह भी भ्रम होता है कि अभिनेता बनाया नहीं जाता अभिनय सीखा नहीं जाता वह तो जन्मजात होता है अभिनेताओं में न तो लगन होती है न ही वह गंभीरता होती है जो कि रंगमंच के लिए अपेक्षित है अभ्यास की आवश्यकता को भी स्वीकार नहीं करते समय पर न आना बिना सूचना दिए कई दिनों तक लगातार रहन अनुपस्थित रहना आज तो प्रतिदिन की कहानी होती है बहुत कम ऐसी नाट्य मंडलियां हैं जहाँ की अभ्यास के समय ऐसा लगेगा कि उपस्थित लोग किसी एक कलाकृति के निर्माण में व्यस्त है या तो वहाँ आपको सर पर हाथ रखे कलाकारों की प्रतीक्षा करते हुए परिचालक या चिंत्रित मुद्रा में समितियों के मंत्री मिलेंगे या ठाहकों की गूंज सुनाई देगी या किसी भी सभा में होने वाले कोलाहल के समान एक आवाज़ समुचित रूप से अभिनय करने के लिए जिस शिक्षा जिस लगन जिस चिंतन एवं जिस प्रयास की अपेक्षा है वह नहीं मिलता इस वातावरण में अभिनय का विषय है आप किसी भी स्कूल कॉलेज में चले जाइए मुझे बहुत बहुत अफसोस होता है एक स्कूल का, एक का प्रबुद्ध प्रोफेसर एक अध्यापक एक हफ्ते की तैयारी में धर्मवीर भारती की कृति को रौ कलाकारों के साथ स्टेज पर लाने का साहस कर सकता है कैसे उनका साहस होता है करने का बिना डायलॉग याद किए हुए बगल में प्रॉम्प्ट बुक लिए हुए लोग खड़े हैं वो प्रॉम्प्टिंग करके डायलॉग्स दे रहे हैं और वहाँ मंच बोले जा रहे हैं कहाँ उसमें प्लानिंग है इससे इस अच्छा है कि उन नाटकों को बंद कर दिया है ये सारी गंभीरता को नष्ट किए दे रहे हैं स्कूलों और कॉलेजों में जो या सभा सोसाइटियों में जो एक हफ्ते की पंद्रह रोज की सात रोज की ये नॉन सीरियस प्रोडक्शन्स होते हैं हमें नहीं चाहिए ऐसे अढ़ाई हज़ार नाटक हमें पाँच ऐसे नाटक चाहिए जिनके पीछे की लगन हो जिनके पीछे के काम हो जिनके पीछे की सूझबूझ हो तो जैसे आचार्य चतुर्वेदी ने 2500 नाटक गिना दिए हो सकते हैं ऐसे नाटक होते हैं लेकिन उनमें कितने नाटकों के पीछे एक चिंतन है वो मैं नहीं जानता वो आप ही अनुमान लगा सकते हैं। फिर अभिनेत्रियां तो रंग, हिंदी रंगमंच में हैं ही बहुत कम बहुत खोज के बाद कई स्थानों से निराश होकर प्रदर्शन की तिथियों को बदलने से परेशान होने पर अंत में कहीं अभिनेत्रियाँ मिलती भी हैं तो इतने बंधनों से बंधी कि उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है हिंदी भाषी समाज में इतनी आधुनिकता आने पर भी अभिनय को एक संशय की दृष्टि से देखा जाता है और बहुधा लोग अपनी लड़कियों बहनों या पत्नियों का अभिनय में भाग लेना पसंद नहीं करते इसी भावना की वेदी पर अनेकानेक ऐसी लड़कियाँ जिनमें असाधारण कलाकार होने के अंकुर रहते हैं बलिदान हो जाती हैं और रंगमंच की प्रतिभा से वंचित रह जाता है न जाने कितने अच्छे नाटक कितनी कला कल्पनाएं उचित अभिनेता अभिनेत्रियों के कारण व्यर्थ हो जाती हैं इसके साथ ही उन शिल्पियों का भी बहुत अभाव है जो कि रंगमंच के अभने पीछे कार्य करते हैं रंगमंच के पीछे काम करने को आज हिंदी रंगमंच में कोई कलाकार कोई व्यक्ति तैयार नहीं वो चाहता है कि सीधे हम स्टेज पर पहुंच जाए वहाँ दो हाथ दिखाएँ या तो नाटक नाटकी, या तो मुख्य अभिनेता की भूमिका करें या और कोई भूमिका करें लेकिन स्टेज पर खड़े होकर पीछे से काम करना इसके लिए कलाकार मिलने आज एक व्यावसायिक दल के हिंदी प्रोड्यूसर्स को मैं दो चार तीन ग्रुप की बात नहीं करता मैं एक आम उन संस्थाओं की बात करता हूँ जो चारों तरफ नाटक करती रहती जो कि उन अढ़ाई हजार नाटकों को प्रोड्यूस करती हैं जो कि उत्तर प्रदेश में और उन सब जिलों में खेले जाते रहे उसमें ऐसे लोग उनको नहीं मिल पाते उचित दर्शकों का अभाव तो है ही और इसका विचार दर्शक समीक्षक संगोष्ठी में समुचित रूप से किया जाएगा आज के हिंदी रंगमंच में जो दर्शक आते हैं वे रंगमंच संबंधी कलाओं से उनकी सूक्ष्मताओं से सर्वथा अनिभिज्ञ होते हैं ये दर्शक प्राय वे होते हैं जिन्होंने किसी दबाव में पढ़कर टिकट खरीद लिए होते हैं या जिनके कोई संबंधी नाट्य प्रदर्शन से संबद्ध होते हैं अथवा जिनको निशुल्क प्रवेश प्राप्त हो गया होता है एवं जिनके पास समय काटने के लिए कोई साधन नहीं होता न कहीं दावत होती है न खाने का निमंत्रण ये थोड़े से दर्शक भी केवल मनोविनोद की अपेक्षा से ही आते हैं न कि किसी कला प्रदर्शन के साक्षात्कार की कलात्मक अनुभूति को प्राप्त कर दर्शक का थिएटर में एक बहुत बड़ा स्थान है और इस बारे में मैं एक पैसेज आपको सुनाऊ जो टाइरॉन गोथरी ने लिखा है गए कि दर्शक जब तक प्रबुद्ध दर्शक नहीं हो जैसा कि भरतनाट्य शास्त्र में भी लिखा गया है कि एक थिएटर का दर्शक की भी कुछ आवश्यकताएं होती वो सड़क पर चलता हुआ वो व्यक्ति नहीं है जो मनोरंजन के लिए थिएटर में घुस जाता है तो इसके बारे में एक जरा टाइर गुथ्री का एक वाक्य है जो मैं आपको सुनाऊन टू एनाइजिंग ऑफ इंप्रेशन टू दस एंड ऑन दार्ट ऑफ द एक्टर is ticking back of their impressions and doing something about them the best simile that i can make is that the actor throws a thread as it were out into the house which if the house is receptive it will catch then it is the actor's business to hold that thread taut and to keep a varying and consequently interesting pres pressure on it so that it is really pulled in moment of tension and allowed to go as slack as possible in moment of relaxation but never so slack that it falls and cannot be pulled up again इस तरह एक एक्टर सारे प्रोडक्शन में एक सक्रिय सहयोग लेता है आपकी एक हंसी आपकी एक खांसी आपकी एक हल्की सी आने जाने की सुरसुराहट हमें वहाँ मंच पर जब म, हम अभिनय प्रस्तुत करते रहते हैं तो हम बहुत गहरी तरह से प्रभावित करते हैं ये बहुत कम लोग हैं जो रियलाइज करते हैं और ऑडियंस के बारे में एक और चीज़ है आप किसी भी म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में चले जाइए वहाँ आपको वो लोग मिलेंगे जो कि कुछ जानते हैं इस बार आप यहाँ तो नहीं होता भरतनाट्यम में भी सब पहुँच जाते हैं जो मुद्राएं भी नहीं जानते मैं भी नहीं जानता और वहाँ जाके उस कला का आस्वादन करने के लिए इच्छा करते हैं लेकिन नाट इन सब जगहों में भी लोग कुछ जानने वाले पहुँचते हैं नाटक में कोई भी जानने की इच्छा से या वहाँ कुछ प्राप्त करने की इच्छा से नहीं जाता अंधा युग में जितने आदमी आए थे मैं समझता हूँ उनमें से अस्सी प्रतिशत पिछहत्तर लोग इस आशा से आए थे कि थोड़ा मनोरंजन होगा इडीपस रेक्स में जो लोग आए थे वो भी इसी आशा से आए थे कि थोड़ा मनोरंजन होगा ये दृष्टिकोण गलत है नाटक मनोरंजन के लिए नहीं है आप आर्ट गैलरीज में क्यों जाते हैं मनोरंजन के लिए ये भी एक दृष्टिकोण है माने मैं ये नहीं कहता कि यह जनरल दृष्टिकोण है लेकिन यह भी एक दृष्टिकोण है और इसके बारे में एरिक ने एक बात लिखा है मुझे बहुत प्रिय है मैं चाहूंगा कि एक मिनट में मैं कह दू ग्रेट ऑडियंस इज नॉट इवन ए कलेक्शन ऑफ ग्रेट मैन इट इज एन असेंबली ऑफ फुल्ली ह्यूमन बींग्स विद समथिंग इन कॉमन समथिंग रेलिवेंट टू ऑकेजन a great audience is not a mob it is a community having something common and that something being relevant to the occasion for which they have on which they have assembled audience at concerts and dance recitals are often a good deal better than audiences at plays for they have come together not as people who demand to be amused but as people interested in music or dance even this degree is even this degree of solidarity is rare enough lack of community is a problem not of our arts बट होल्ड ये हमारे पर बहुत ज्यादा रूप से लागू है इन सब प्रश्नों के साथ दो और प्रश्न जुड़े हैं वे हैं अर्थ और उचित शिक्षा के शायद ही कोई ऐसी नाट्य संस्था देश में हो जिसे अर्थ का भाव न हो जो रंगमंच के निर्माण में इस चिंता से मुक्त होकर संलग्न हो प्रस्तुतिकरण का सारा व्यय लोगों को दबा दबाकर टिकट बेचने उनसे किस तरह पैसा वसूल करके ही किया जाता है प्रस्तुतिकरण में शासन किया आने किसी संस्था की आर्थिक सहायता आज उपलब्ध नहीं जो कुछ थोड़ी सी योजना भी है उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं को वर्तमान हिंदी नाट्य संस्थाएं पूरी नहीं कर पाती और वंचित रह जाती हैं। दूसरा प्रश्न है परिचालक की शिक्षा अपने तैयारी का पाश्चात्य रंगमंच के संसर्ग ने हाल में हिंदी के परिचालकों में रंगमंच संबंधी आधुनिक शिल्प के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है परंतु वे शिल्प से परिचित होने की कोई गंभीर चेष्टा नहीं करते यह चेष्टा उनके लिए बहुत कठिन भी होती है उनमें अधिकांशतः इस शिल्प संबंधी कुछ सुनी सुनाई बातों पर या नाट्य संस्थाओं की अधिकचरी परंपराओं पर अपना सारा प्रस्तुतिकरण निर्धारित करते हैं और उसी घिसी पिटी रेखा पर चलने का प्रयास करते हैं किसी तरह से कोई प्रदर्शन मंचस्थ हो जाए यही उनकी चेष्टा रहती है प्रस्तुतिकरण का मूल उद्देश्य है नाटककार की कल्पनाओं का सहारा लेकर परिचालक की आत्मा अभिव्यक्ति किन्तु दुर्भाग्यवश बहुत कम ऐसे अभिनय आयोजित होते हैं जो इस प्रेरणा से प्रस्तुत हों या उस उद्देश्य की ओर प्रस्तुत ये ये साधन कैसे उपलब्ध हों अर्थ का प्रश्न कैसे हल हों परिचालक अपने आप को शिक्षित कैसे करे क्या इनका हल वर्तमान प्रयत्नों के दौरान में ही मिल जाएगा या इसके लिए किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता है क्या आज की चेष्टाओं के सिलसिले में ही हम नाट्य प्रस्तुतीकरण के प्रति वह गंभीर दृष्टि पा सकेंगे जो वांछनीय है दर्शकों के समाज को तैयार कर सकेंगे जो संवेदनशील है जो पैसा देकर रखने करना चाहती यही मैंने और कुछ कहना चाहता था लेकिन समय बहुत कम है इसलिए मैं यही शेष कर रहा हूँ तो इन्हीं सब प्रश्नों पर विचार करते हैं उपस्थित कि क्या जो आज प्रयत्न हो रहे हैं इन्हीं से हम चले जाएँगे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमारी तरह तरह की चीज़ें हैं जानते हैं आप कि प्रोडक्शन में आज 19वीं आज 20वीं शताब्दी में जितनी शैलियाँ जितनी चीज़ें बदली हैं जितनी तेज़ी से बदली हैं और तरह तरह के दृष्टिकोण हैं उनका समन्वय कहाँ तक किया जा सकता है हम विनोद रस्तोगी के नाटक खेल के जनता के सामने रंगमंच तैयार कर सकेंगे या हम धर्मवीर भारती के नाटकों को खेलकर एक रंगमंच का निर्माण कर सकेंगे या हमें दो तरह के रंगमंचों का निर्माण करना है एक तो आठ थिएटर्स का जहाँ के धर्मवीर भारती के नाटक प्रस्तुत किए जाएं जहाँ एडी पस रेक्स प्रस्तुत किए जाएँ और दूसरा एक जन मनोरंजन के लिए थिएटर का जहाँ की रमेश मेहता के और विनोद रस्तोगी के और बाहर से इस तरह के फारसेज प्रस्तुत किए जाएँ ताकि कला का विकास हो और धीरे धीरे जनता के उस वर्ग को जो कि आज हिंदी सिनेमा देखने की आदि है जिसके पास अभिनय के नाम पर केवल वही चीजें हैं जो हिंदी सिनेमा में प्रस्तुत की जाती हैं, उस वर्ग को शिक्षित करके हम उस लेवल तक ला सकें, जहां कि वो धर्मवीर भारती की कृतियों को समझ सके उस रास्ते पर हमें चलना है इन्हीं विचार करने के लिए संगोष्ठी आयोजित की गई What was साहिब सदी अलकाज़ी और मेरे प्यारे दोस्तों मैं इतनी अच्छी और यानी अकलमंदी के साथ सुलझी हुई हिंदी ज़बान नहीं बोल पाऊँगा मुझे माफ़ किया जा जाए मेरी मादरी ज़बान पंजाबी है और काम करता हूँ फ़िल्मों में जहाँ पे बड़ी उल्टी सीधी सी जबान इस्तेमाल होती है और सोचता अक्सर मैं अंग्रेजी में हू इसलिए जो भी टूटे फूटे शब्द मैं आपके सामने रखू कैसी भी लंडूरी जबान में हो वो आप मंजूर कर लीजिएगा और मुमकिन है कि इस रास्ते से शायद मैं अलकाजी साहब को भी अपने जो ख्यालात हैं कुछ हद तक पहुँचा सकू क्योंकि वो मुझसे भी कम हिंदी जानते हैं वैसे तो मुझे यहाँ पे अपनी सिर्फ शर्मिंदगी जाहिर करनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से मुझसे पहले जो साहब अपने विचार प्रकट कर रहे थे जैसे उन्होंने बताया कि मिसाल दी थी शंकर जयकिशन साहब की और पृथ्वीराज जी को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा मेरी भी गिनती कुछ इस प्रकार के ही लोगों में होती है जो स्टेज पर आए स्टेज का फायदा उठाया और फिर फिल्मी दुनिया में गायब हो गए जाके पृथ्वीराज जी के अलावा यहाँ पे अलकाजी मौजूद हैं शंभू मित्रा हैं तृप्ति हैं अपने सामने मैं श्री चंद्रवदन मेहता को देखता हूँ नेमी साहब को देखता हूँ अपने राजेंद्र रघुवंशी को देखता हूँ और इन सब के सामने खड़े होने में मुझे बेनतहा शर्मिंदगी महसूस होती है किसी ज़माने में मैं इनके साथ मिलकर नाटक में शरीक हुआ करता था और अब मैं उस दुनिया से बहुत दूर भागा हुआ हूं लालच बहुत बुरी चीज़ है लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक थोड़ा सा संतोष ज़रूर है कि जो भावनाएं और जो आ, शिक्षाएं अपने दोस्तों और साथियों से इस रंगमंच की दुनिया से मैंने हासिल कि वो हर हाल हालत में भी हालांकि उन चीज़ों को भुलाने की बहुत गुंजाइश थी मगर फिर भी एक ये रंगमंच की दुनिया एक ऐसी दुनिया है कि उन चीज़ों को मैं भुला नहीं पाया और मेरे ख्याल में पृथ्वीराज जी भी नहीं भुला पाए और शम्भुदा और प्ति ये सब लोग जो फिल्मों में भी काम करते हैं और नाटक में भी काम करते हैं वो इस बात के शाहद हैं गवाह हैं कि जो चीज़ जो अनमोल रतन इंसान इस नाटक की दुनिया से ग्रहण करता है वो हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी का एक जखीरा बन जाते हैं ख़जाना बन जाते हैं मुझे जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि स्टेज की दुनिया से बहुत दूर जा चुका हूं इसलिए एक निर्देशक या प्रचालक के रूप में मैं कुछ भी कहने के लिए काबिलियत नहीं रखता हूं लेकिन यहां खड़े खड़े जो चंद एक ख्याल मेरे मन में उठते हैं मैं आपके सामने जरूर रखूंगा क्योंकि आपने एक सजावट के तौर पे ही सही मुझे यहां पे लाके खड़ा कर दिया है मैं फिल्मी दुनिया में भी और नाटक की दुनिया में भी देखता हूं कि तीन तरह के दृष्टिकोण अक्सर देखने में आते हैं एक तो ये है कि एक तरह से कोई नई चीज़ करके दिखाने का शौक़ कोई एक चीज़ जो दर्शकों के ऊपर एक नएपन का असर डाले प्रयोगवादी असर कह लीजिए उसको या प्रगतिशील असर कह लीजिए कोई भी कह लीजिए एक नए ढंग का असर डालने की जो एक प्रवृत्ति है वो हमें सामने नजर आती है दूसरी है कि किसी न किसी तरीके से मनोरंजन किया जाए मनोरंजन की प्रवृत्ति है जिस साधन से भी हो मनोरंजन किया जाए यही एक सामने एक समझिए आदर्श कह लीजिए या लक्ष्य कह लीजिए और एक प्रवृत्ति ये भी होती है वो भी देखने में आती है कि स्टेज पे ड्रामा किया जाता है या फिल्म बनाई जाती है उस पर काफ़ी खर्च किया जाता है काफ़ी मेहनत की जाती है आप तो जानते हैं नाटक में कितने कितनी ही बाधाएं और कितनी ही मुश्किलें और कितना ही पैसा खर्च होता है और जब ये सारी मेहनत की जाती है तो एक मन में ख्याल उठता है कि इससे किसी लिहाज से किसी थोड़ा बहुत कुछ हम जनता को दे सकें कुछ उनका लाभ हो सके कुछ वो हासिल कर सकें अपने जीवन में कुछ उनको प्रेरणा मिल सके अपने जीवन को बेहतर बनाने की तो ये तीनों दृष्टिकोण मेरे ख्याल में जायज़ हैं इनमें कोई ऐसी ऐसा मतभेद नहीं है बशर्ते के जो संचालक है या प्रचालक है जो कलाकार हैं उनके अंदर वो एक जैसे वो पक्षी उड़ता है तो उसके पंखों के नीचे एक प्रकाश बिंदु होता है वो प्रकाश बिंदु अगर उनके पास मौजूद हो कलाकार हो या संचालक हो प्रचालक हो वो तो एक खुदा की तरह से एक भगवान की तरह से है भगवान रचना महान रचयिता जिसको कहते हैं अगर वो रचनाशीलता है अगर वो स्पंद है अगर वो चीज़ उसके अंदर मौजूद प्रकाश बिंदु मौजूद है तो वो जो चीज़ भी पेश करेगा उसके अंदर वो इतना इतनी इत, इतना उसको प्रभावशाली बना देगा इतना सुंदर बना देगा इतना कलात्मक बना देगा कि वो खामखा जाके चाहे वो कोई बहुत ऊंची स्तर का दर्शक हो चाहे नीचे स्तर का दर्शक हो कोई भी हो समान रूप से कोई ना कोई प्रभाव उसके ऊपर ज़रूर डाले यहाँ आप जानते हैं ये पवित्र बंगाल की धरती नाटक में हमारे सारे देश में शिरोमणि स्थान ग्रहण कर चुकी है और बड़ी ही आ, बड़े दावे से कहा जा सकता है कि यहाँ के कलाकार यहाँ के जो नाटक यहाँ पेश किए जाते हैं मेरे ख्याल में संसार भर के सर्वोत्तम नाटकों के साथ बड़ी शान से वो कंधा मिला सकते हैं और बहुत ही तो उन नाटकों को भी देखने का मौका मिलता है मगर जब नाटक देख के बाहर निकलते हैं तो जब उस नाटक से बाहर निकलते वक्त ही एक मंगों की टोली आके घेर लेती है या जनता को जो जनता का दुख जो चप्पे चप्पे पे नज़र आता है तो ख्वाहिश होती है कि ये जो चीज़ है क्या इस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती कि हमारी जनता का कुछ जो जीवन है ये लोग जो बाहर खड़े हैं ये जो ये हमारे पास जो एक साधन है वो ऐसे जन कल्याण के तौर से इस्तेमाल हो इतना व्यापक प्रभाव हो इसका कि हमारे जनता के जीवन को भी ये बेहतर बना सके कुछ पिछले साल या उससे पिछले साल मुझे इतफाक़ हुआ चेतन आनंद एक पिक्चर बना रहे थे हकीकत उस सिलसिले में हम लद्दाख गए हुए थे शूटिंग करने के लिए तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो बौद्ध भिक्षुओं की परंपरा है हिंदुस्तान में ख़त्म हो चुकी है मगर वहाँ पे ख़त्म नहीं हुई वो अपने जो क्या उनको कहते हैं विहार होते हैं उन विहारों में हम इन विहारों को अजंता रलोरा में एक मृत रूप में देखते हैं जाके कि ये एक चीज़ थी किसी ज़माने में मगर वो व्यहार उनके लिए अब भी वो जो परंपरा है उनकी वो कायम है उसी तरह से में जमा होते हैं और उनकी एक बहुत ही सुंदर चीज हमने देखी कि वो जिस पर संगोष्ठी संगोष्ठी करते हैं तो एक छोटा सा मंच बनाते हैं मंच के ऊपर वो जितने नकीले जितने ही जितने ज्यादा से ज्यादा तकलीफ देने वाले पत्थर होते हैं छोटे छोटे कंकर वो उसके ऊपर बिछा दिए जाते हैं और उन कंकरों की जो ये मंसी बनाई जाती है उसके ऊपर दो व्यक्तियों को दो भिक्खुओं को बिठाया जाता है जो जजिस होते हैं एक तरह से वो आ, समझ लीजिए कि बहस किसका संचालन प्रचालन करने वाले वो उसके ऊपर बैठते हैं और वो नुकीले पत्थर इसलिए रखे जाते हैं कि ये जो सेज उनके लिए बिछाई गई है ये कांटों की सेज है इस पर आराम से नहीं वो बैठे और उस मंच के आगे दो तस्वीरें बनी होती हैं एक शेर की तस्वीर इधर मुंह किए हुए एक शेर की तस्वीर उधर मुंह किए हुए तो हमने पूछा कि इसका क्या मतलब हुआ तो उसने उसका मतलब यह है कि ये जो मंच है ये निडर होके बोलने का मंच है ये कायरों कायरों का मंच नहीं है यहां पे शेर की तरह से बोलने की ये, ये जो बैठे हैं जज करने वाले ये ये कांटों की शेर पर बैठे हैं और जो बोलने वाले हैं ये सिंगों की तरह से आपस में टकराएंगे और उसके बाद एक भिक्षु उठ के एक उनका खास नृत्य नृत्य का ढंग होता है जिससे वो आके समस्या पेश करता है वो भिक्षु यूं चलता है आगे और यूँ हाथ उठा के खास वो ढंग से नृत्य करता हुआ अपनी समस्या पेश करता है जो समस्या उस दिन हमने देखी वो थी कि स्पेस क्या चीज़ है अंतरिक्ष क्या चीज है कोई तो मामूली समस्या नहीं बड़ी गहरी समस्या लेकर वो उन्होंने बहस शुरू की और आठ घंटे तक वो बहस चलती रही और बड़े रोचक ढंग से चलती रही जिसको भी बोलना होता था वो इसी तरह से उठ के बोलता था और जहाँ पे उसकी बात से किसी असहमति होती थी तो वो सब भिक्षु हाथ उठा के क्योंकि वो पूरी तरह से लोकवादी ढंग से उसको चलाते हैं हो था हो था इस तरह वो करें तो कहते हैं कि भाई ये बात हमें पसंद नहीं आई थी दूसरा इस तरह से उनका चलता है उसको नाटक कह लीजिए या विचारों का संघर्ष कह लीजिए या क्या कह लीजिए बहरहाल वो हमारी एक बहुत ही पुरानी परंपरा उसको देख के मेरा ध्यान चला गया हमारी पुरानी अटूट श्रृंखला जो हमारी सभ्यता की है उसकी तरफ कि हमारा देश जो है हमेशा विचार विचारों की लड़ाई करने का देश रहा है बर्नड शॉ ने कहा है कि स्टेज इज एन एरिना फॉर द फाइटिंग ऑफ आइडियाज ये ठीक है स्टेज हमेशा से ऐसा ही रहा है हमेशा जीवन की प्रवृत्तियां नए विचार नई नई धाराएं वो आके स्टेज के ऊपर टकराती रही है वही स्टेज को जीवन देती रही हैं और हमारे देश में ये युगों से ये परंपरा रही है हमने कभी किसी नए विचारों से हम डरे नहीं हैं हमारे देश में नए विचार आते रहे नई प्रवृत्तियाँ आती रहीं जब जब भी वो दोस्ती के ढंग से आईं, हमने उनको उन पर सोचा उनके जो अच्छे अंश थे कबूल किए हमने अपनी जो जो, जो सभ्यता थी उसका उनको अंग बना लिया और हम आगे चले जब ही हमारे इकबाल साहब कह सके कि यूनान और मिस्र रोमा सबमिट गए जहाँ से अब तक मगर है बाकी नामों निशान हमारा हमारी सभ्यता कभी नहीं टूटी यूनान की टूटी मिस्र की टूटी रोम की टूटी मगर हमारी जो प्राचीन सभ्यता है वो इसी तरह से चलती आई क्योंकि हमने नए विचारों से हम कभी डरे नहीं हमारे देश में चरवाक मुनि आज से 2000 हजार बरस पहले हुए जिन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को नास्तिक कहा भगवान बुद्ध भी आपको अपने आप को नास्तिक कहते रहे मगर हमने उनको अवतार का दर्जा दिया हमारे हमारे सभ्यता में इस्लाम के विचार भी आए सूफी विचार आए हर तरह के विचार आते चले गए मित्र भाव से आए हमने ग्रहण किया जो दुश्मन बन के आए हम उससे उसी वीरता के साथ लड़े हमने अब कभी अपना माथा नहीं झुकाया मगर जो नए विचारों से हमने कभी दुश्मनी नहीं की और ये हमारे जो नाट्य परंपरा उस वहाँ से देखी उसकी श्रृंखला में देखता चला आया जो हमारी यात्राएँ होती हैं जो हमारी नौटंकियाँ होती हैं जो हमारी जनसाधारण की जो मनोरंजन की कह लीजिए जो भी धाराएं हैं उनका एक सिलसिला उनसे बंधा हुआ है और वो चीज़ें आज तक भी सजीव हैं जहाँ भी जमा हो जाते हैं लोग बड़े बड़े ढंग से रामलीला होती है जो भी होती है वो चीज़ें सब हमारी कायम हैं और वो उसमें वो हमें प्रकाश बिंदु नजर आता है जो जनता को खींच लेता है अब आता है जमाना नया जमाना उसमें भी मैं एक बहुत ही खूबसूरत चीज देखता हूँ और वो चीज भी मुझे एक कलाकार के रूप से अपना एक जीवन दृष्टिकोण बनाने की में मदद देती है ताकि मैं भी किसी तरह से ओ, ओ, कोई एक प्रकाश बिंदु ग्रहण करूं कि मेरे काम में भी एक वो कलात्मक वो रचनात्मक चीज आए जिसको सच्ची रचना कह सकते हैं और वो मुझे मिसाल मिलती है जवाहरलाल नेहरू से गांधी जी से तो यहाँ भी एक अजीब बात मैं ये नहीं देखता हूँ उनके जीवन की जवाहरलाल नेहरू जब आ, विलायत से पढ़ के आए आप जानते हैं बड़े ऊंचे किस्म के अंग्रेजी जहाँ पे वाइस और बड़े बड़े लॉर्ड्स के लड़के लड़कियाँ पढ़ते थे वहाँ से पढ़ के आए पूर्व रूप से अंग्रेज बन के आए और आज़ादी की लगन थी तो जितने भी इनकलाबी विचारधाराएं धाराएं यूरोप की थीं वो अपने साथ लेकर आए मार्क्सवाद के बारे में उन्होंने कहा है कि मार्क्सवाद का उनके जीवन के ऊपर अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि बहुत गहरा प्रभाव लेके आए इसी तरह से मैजीनी गरीबाली और भी जितनी जो थीं वो कभी ये सोच नहीं सकते थे कि अहिंसात्मक क्रांति भी हो सकती है मगर यहां आए बड़े निराश थे अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं बड़ा निराश था कहीं कुछ आशा की ज्योति मुझे नजर नहीं आती थी आतंकवाद था कुछ इस तरह से ग्रुप से, मगर जनता की उनको अक, अ, अकस्मात गांधी जी को उन्होंने देखा कि यह शख्स जो उनकी जितनी भी सिद्धांत थे वो गांधी जी के सिद्धांतों से नहीं मिलते गांधी के सिद्धांत बिल्कुल दूसरे थे इनके बिल्कुल दूसरे थे मगर इन्होंने देखा कि भाई सिद्धांतों की बात नहीं है इस आदमी ने एक करिश्मा कर दिखाया कि 40 करोड़ की जनता को जिसके पास हथियार नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है इस काबिल बना दिया है कि दो दिन के अंदर दुनिया के बड़े से बड़े साम्राज्य की जड़ें हिला के रख दी हैं ये क्या चीज है तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे विचार सच्चे हैं और गांधी जी खपती आदमी हैं बहुत से मार्क्सवादी थे उस जमाने में जो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं ये तो खपती आदमी है तो ये, ये हो ही नहीं सकता नहीं एक शूरवीर की तरह से उन्होंने कहा कि मुझे अपनी सोच को व्यापक बनाना है और यह चीज मेरे देश के कल्याण की चीज़ है मेरे देश की आजादी की दहलीज पर जाके इस चीज ने खड़ा कर दिया है तो वो सदा के लिए आजीवन गांधी जी के दायां हाथ के रूप में उनके सबसे बड़े सिपाही के रूप में आके खड़े हो गए गांधी जी की तरफ देखिए कि उन उन्होंने भी देखा कि नेहरू कोई भी अपने विचार उनसे नहीं छुपाता है समाजवादी अपने आप को कहता है मार्क्सवादी अपने आप को कहता है सब कुछ है लेकिन उन्होंने भी वही अपनी ट्रेडिशन जो पुरानी ट्रेडिशन थी जिस ट्रेडिशन के आधार पर उन्होंने सिर्फ चंद एक लोगों को क्रांतिकारी नहीं बनाया बल्कि समूह जनता को क्रांतिकारी बनाया अपने देश की परंपरा में खूब के उन्होंने एक दे, एक एक ऐसा दुनिया को एक ऐसी चीज दिखा दी जो दुनिया की नजरों में एक असंभव चीज थी और इसके बावजूद जब नेहरू के नए विचार उन्होंने देखे तो ये उनके अंदर भी वो कट्टरवाद नहीं था कि वो कहें कि नहीं नहीं नहीं ये तो बिल्कुल सो अलग रखो नहीं उन्होंने कहा मेरा तो उत्तराधिकारी ये है मेरा दायां हाथ ये है इतने गहरे मतभेद होते हुए भी एक निर्भीकता नए विचार ग्रहण करने की किसके लिए जनता के कल्याण के लिए चंद लोगों के लिए नहीं किसी पार्टी के लिए नहीं किसी एक सेक्शन के लिए नहीं किसी बड़े वर्ग के लिए नहीं या छोटे वर्ग के लिए नहीं बल्कि सारे देश के लिए सारी जनता को हिलाने की एक क्षमता जो भगवान में क्षमता होती है जो खुदा में क्षमता होती है वो उन्होंने अपने बाजुओं के अंदर पैदा कर ली थी नेहरू जब बोलते थे गांधी जब बोलते थे सारी जनता के साथ तो मैं समझता हूं कि वही वही निर्भीकता वही अपने देश की पुरानी परंपरा को ग्रहण करने की एक ताकत बहादुरी से दुनिया के हर विचार को देखने की क्षमता बहादुरी से दुनिया की किस तरफ जा रही है हर तरह से अपनी जनता को अपने देश को सारे संसार को जैसे नेहरू ने देखा वो जो वो काबलियत जब हम अपने अंदर पैदा करेंगे और वो काबिलियत जिसका सबसे पहला सबसे मूल जिसकी शर्त है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो नेहरू का आदर्श था गांधी जी का आदर्श था डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ एक्सपेरिमेंट इन ट्रुथ नवरी ऑफ माई कंट्री क्यों है कि गांधी जी अपने देश को जानते हैं यह आदमी जानता है इससे मुझे कुछ सीखना है मुझे भी अपने देश को जानना और पहचानना चाहिए वो क्षमता वो उदारता वो सजीवता वो कलात्मकता वो र, वो र, एक रचयता बनने की उमंग जब हमारे इस रंगमंच के क्षेत्र में भी पैदा होगी जो हमारे फिल्म के क्षेत्र में भी पैदा होगी तो हमारे कलाकारों को भी रचयता बना देगी हमारे संचालकों को भी हमारे प्रचालकों को भी लड़कों को भी लड़कियों को भी हमारे नई पौध को एक जीवन दृष्टिकोण देगी हमारे हमारे देश के लिए हमारी जनता के लिए कल्याणकारी का, होगी यही मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर ये चीज़ हमारे पास ये प्रकाश बिंदु हमारे पास हो तो हर कमीज को भी हम अपनी ताकत में बदल सकते हैं लाइट्स ना हो स्टेज ना हो लेकिन जनता साथ हो तो थिएटर कभी पीछे नहीं रह सकता आगे बढ़ सकता है जय हिंद कॉल अपॉन श्री अग्निहोत्री प्लीज किया आदरणी अलका जी जी आदरणीय पापा जी गुरजनों देवियों और सज्जनों मैंने बोलने का काम बहुत कम किया है सुनने का और देखने का काम ज्यादा किया है और वही बात हुई कि जो खुद कहना चाहता था उसे पहले वाले कह गए जालान जी और उसके बाद सानी जी एक बात वाक्य मुझे याद आ रहा है जो अनामिका के परिपत्र में था बहुत सुंदर वाक्य था आज के आधुनिक हिंदी रंगमंच का परिचालक अभावों का परिचालक है मैं कानपुर जैसे छोटे से मुफस्सिल टाउन में पिछले आठ दस वर्षों से नाटकों का प्रदर्शन कर रहा हूँ अनामिका को मैं कोटिश धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कृष्णाचार्य जी को स्पाइंग सैटेलाइट बनाकर लॉन्च किया और उन्होंने कुछ ऐसे लोगों का पता लगाया जो रंगमंच पर पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं वरना अनांदा को कैसे पता लगता और शायद आप सबको भी कि पिछले दस वर्षों से मैं सब उन्हीं समस्याओं को भुगत रहा हूं और झेल रहा हूं जिन्हें आप अन्यत्र झेल रहे हैं परिचालन की समस्या या परिचालक की समस्या मेरे दृष्टिकोण से उसके सामने एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैं ये बात नहीं मानता कि हिंदी में अच्छे नाटक नहीं हैं। सवाल यह है कि उन नाटकों को प्रस्तुत करने वाले कैसे हैं अर्थात परिचालक कैसे हैं मेरी सबसे बड़ी शिकायत और मेरा सबसे बड़ा रोना यही है कि परिचालकों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है वो अगर अच्छे नाटक प्रस्तुत करें तो कहां से करें और कैसे करें अनामिका जैसी अच्छी संस्थाओं से यही निवेदन किया जा सकता है जैसा कि जगदीश चंद्र जी ने कहा था कि कोई किसी प्रकार की फेलोशिप मिले और उसमें जो छोटी जगहों पर रंगमंच का कार्य कर रहे हैं हालांकि कानपुर बहुत छोटी जगह नहीं है उनको मौका मिले और तीन चार छ महीने का उन्हें देखने का समझने का अच्छे नाटकों के प्रदर्शन देखने का कानपुर में मैं विशेष रूप से आपसे कानपुर की ही बात करूंगा कानपुर के बाहर मैंने नाटक बहुत शायद कम देखे होंगे कितने आश्चर्य की बात है कि कानपुर में इतना काम हो रहा है नाटक में पर दुर्भाग्य से आप सबको हमारा कोई पता नहीं एक छोटा सा वाक्य बताऊंगा जिसका सीधा सा संबंध है आज के इस एक बार पंडित नेहरू हैदराबाद गए इलेक्शन के सिलसिले में तो वहां पर लोगों ने उनकी जय जयकार मनाई और भारत माता की जय बोली पंडित जी रुक गए उन्होंने पूछा कि भाई भारत माता की जय बोल रहे हो ये बतलाओ कि भारत माता का अर्थ क्या है चुप हो गए सब भारत माता का अर्थ ही नहीं मालूम किसी को पंडित जी ने कहा कि भारत माता का अर्थ है कि मैं भारत माता हूं तुम भारत माता हो और हम सब भारत माता है आज तो ये हो रहा है कि दिल्ली वाले कहते हैं कि हिंदी रंगमंच यही है। कलकत्ते वाले भी कहते होंगे कि हिंदी रंगमंच यही है। जो छुट हैं, जो भईये शब्द के लिए, छुट उनका विचारों का कहीं कोई ठिकाना नहीं ऐसा लगता है कि अनामिका ने इस बात को समझा है कि हिंदी रंगमंच हम सब हैं मैंने अभी आपसे किया था कि प्रोड्यूसर्स को ट्रेनिंग नहीं है मेरी मुख्य मुख्य बात यही है कि हमारे जो परिचालक हैं किसी न किसी प्रकार कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो कि उन्हें आधुनिक ढंग से नाटक प्रस्तुत करने का अवसर मिले रही जनता की समस्या मैं ये समझता हूं कि जब प्रोड्यूसर ट्रेंड होगा राइट भी ट्रेंड होगा तो ऑडियंस भी ट्रेंड होगी आज एक बड़ा भारी सवाल है कई लोगों ने कहा जालान जी ने कहा सभी ने कहा कि हमारी जो हमारे जो दर्शक हैं वे ट्रेन नहीं हैं। उन्हें सिनेमा से हमें खींच कर लाना पड़ता है रंगमंच में और कुछ एक दो बातें अंतरंग कहूंगा आपसे कानपुर में हम नाटककार का कितना सम्मान करते हैं हमारी कोई चर्चा नहीं होती हमारे चित्र अखबारों में नहीं छपते हमारी समीक्षाएं कानपुर के बाहर के बड़े पत्रों में नहीं आती इसलिए आपको नहीं मालूम होता कि वहाँ क्या काम हो रहा है कैसा काम हो रहा है मोहन राकेश जी शायद यहाँ मौजूद नहीं हैं। मोहन राकेश जी का नाटक आषाढ़ का एक दिन सन ६५ की जनवरी में कानपुर में होने जा रहा है जगदीश चंद्र जी ने कहा था कि शायद थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हो कि नाटककार को रॉयल्टी मिलनी चाहिए आप लोगों को आश्चर्य होगा और शायद सुख भी हो यह जानकर कि जो जो संस्था उनका नाटक प्रस्तुत करने जा रही है उसने उन्हें इक्यावन रुपए की रॉयल्टी छह महीने पहले भेज दी है और हर बिके हुए टिकट पर पांच प्रतिशत रॉयल्टी देने का वचन दिया है मोहन जी का पत्र आया उन्होंने इस बात की बहुत प्रशंसा की पर यह बात सिर्फ हमारे और मोहन जी के बीच में होकर खत्म हो गई आपको नहीं मालूम हो बाहर किसी को नहीं मालूम हो सका मैं तो एक बहुत छोटा सा प्रस्तुत करता हूं मुझे बहुत कुछ सीखना है पर मैं कैसे सीखूं और कहां से सीखूं? कहा मेरी अपनी समस्या है बस मुझे और कुछ नहीं है सभापति महोदय और बंधुओं मुझे आज की संगोष्ठी का विषय विशे कुछ विशेष पसंद नहीं है क्योंकि परिचालक की जो समस्याएं हैं उन उनपे विचार करना तो एक उसी तरह की बात हुई कि हम पैदा क्यों हुए हैं क्यों जिंदा हैं क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं इन समस्याओं पे विचार करना तो ये तो घर पे भी हो सकता है उसके लिए संगोष्ठी का आयोजन उतना कोई बहुत आवश्यक नहीं था दूसरी बात मुझे एक चीज बुरी लगी एक तो पहले पहले बहुत खुशी हुई कि जिस दिन से हमारा ट्रूप थिएटर यूनिट का यहाँ आया हुआ था तब से जालान साहब की मेरे प्रति कुछ विशेष सहानुभूति थी आज उनके बोलने के पश्चात मैं उनके सहानुभूति का अर्थ समझ सकता हूं और उनको सहानुभूति के लिए धन्यवाद देता हूं किंतु फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आपने परिचालक का बोझ अपने कंधों पर रखा है तो रोइए मत जरा भी मत रोइए क्योंकि नाटक कोई ऐसी चीज नहीं है कि यह आपके लिए जरूरी हो कि आप जिंदगी भरोसे करें मैं नाटक को कोई शाश्वत मूल्य नहीं मानता मैं नहीं मानता कि नाटक के बगैर ज़िंदगी नहीं चल सकती गलती कहाँ हो गई है तो विशेषकर हिंदुस्तान में हमारी भारत सरकार को और हमारे श्रेष्ठी वर्ग को एक कॉम्प्लेक्स हो गया है कि ये नाटक ये कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, लेकिन सब इसकी तारीफ करते हैं इसलिए ये चीज़ होनी चाहिए इसलिए बड़े बड़े हॉल बन जाते हैं खाम खाम पैसे बर्बाद किए जाते हैं और इतने लोगों का एक खाम खां का समय व्यर्थ जाता है क्योंकि नाटक के बारे में मेरा तो सीधा सिद्धांत यह है कि जिसकी सौ बार गरज होती है वो नाटक करता है लेखक को नाटक लिखना हो लिखे हम नहीं देंगे साहेब रॉयल्टी हमने ना डॉक्टर भारती को रॉयल्टी दी है ना मोहन राकेश को दी है हमको नाटक करने का शौक है आप चलाइए केस हमारे ऊपर हमारे पास पैसा जिस दिन होगा हम रॉयल्टी दे देंगे आपको नहीं करवाना नाटक अब मना कर दीजिए लेकिन उनको नाटक लिखने का शौक़ है वो चाहते हैं उनका नाटक अच्छी तरह हो हमें नाटक करने का शौक़ है हम चाहते हैं कि अच्छे नाटक हम अच्छी तरह से करें इसलिए हमको उसमें जितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है हम करते हैं अब ये तो एक बड़ी अजीब सी बात हो कि 20 तारीख को मेरा शो हो मैं मंच के सामने आके क्या कहते हैं जनता से कहूं कि साहबानो आप मुझे माफ कीजिएगा लेकिन आषाढ़ के एक दिन में जो अंबिका की भूमिका कर रही है उस लड़की का विवाह कल ही हुआ था इसलिए आज उसका अभिनय अगर अच्छा ना हो तो आप मुझे माफ कीजिएगा ये तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आप तो अपनी समस्याओं का रोना रो रहे हैं बम्बई की क्या कहते हैं कुछ हम आपके सामने समस्याएं रखें जिसमें बड़ी बुरी बात है लेकिन यह भी एक समस्या है जो कि परिचालक को देखना पड़ता है कि उसके हीरो और हीरोना पड़ता है लेकिन मैं तो समझता हूं कि परिचालक की स्थिति युधिष्टिर की जैसे होनी चाहिए अकेले में बैठ के रोले कि मेरे ये सब बंधु जड़ हैं दुर्वनीत है, है जर्जर हैं लेकिन पब्लिक में वो बात कहनी नहीं चाहिए अब जहां तक उसका एक प्रैक्टिकल कुछ एस्पेक्ट्स हैं परिचालक के है। मेरे सामने एक सीधी सारी समस्या है मैं केवल अपनी समस्या से अवगत हूँ हिंदुस्तान में हिंदी नाटक क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं जो नाटक मुझे पसंद आता है या तो मैं उसका अनुवाद करवाता हूँ या करता हूँ अगर मौलिक नाटक होता है अगर मुझे पसंद आया तो करता हूँ मैं जयशंकर प्रसाद को बहुत बोगस नाटक मानता हूँ और आज से दस साल बाद उन्हें फिर पढ़ूँगा अगर फिर तब अच्छे लगे हो सकता है कि इस समय मुझ में वो शायद उनको समझने की शक्ति नहीं इसलिए मैं अभी नहीं करता दस बार दस साल बाद मैं उन्हें फिर से पढ़ूंगा क्योंकि एक क्लासिक्स उनको मान लिया गया है इसलिए मैं उन्हें फिर से लेकिन नाटक मैं अपने शौक के लिए करता हूं उससे मुझे मेरे जीवन में कुछ पूर्णता आती है इसलिए मैं करता हूं लेकिन अगर मान लिया जाए कि नाटक केवल एक व्यक्ति के शौक की पूर्ति के लिए नहीं है और दूसरे लोगों का भी उसमें रंजन होता है और अगर उन्हें अवसर मिले तो ज़्यादा लोगों का रंजन हो सकता है तो उसका एक सीधी सारी समस्या है जो कि कल रंगाचार्य जी ने उठाई थी कि नाटक के अधिक से अधिक प्रदर्शन होने की संभावनाएं रहनी चाहिए अब नाटक के अधिक प्रदर्शन में इस विशेषकर जो कि अवैतनिक लोग जिसमें काम करते हैं और बहुत सारी बाधाएं आती हैं फिर भी मेरे सामने जो सबसे भारी समस्या मैं देखता हूँ वो ये है कि एक ऐसे रंगमंच का अभाव है जिसमें ज़्यादा पैसे न लगें जिसमें ऑडियंस की कैपेसिटी कम हो जिसमें दर्शक सीमित मैंने कोई डेढ़ दो सौ आदमी बैठ सकें जो हमें स्टेज ड्रेस रिहर्सल के लिए मिल सके जिससे कि हम जो कुछ हमारे टेक्निकल कमियां हैं उनको हम दूर कर सकें इस तरह की एक सीधी सारी समस्या है मैं तो कहता हूँ कि बम्बई कलकत्ता दिल्ली में अगर ऐसे दो दो तीन दिन छोटे थिएटर हो जाएँ जो कि भारत सरकार या हमारा श्रेष्ठ वर्ग अगर उसके ऊपर कुछ पैसे खर्च करके ऐसे बना दे और जो कि केवल नाटक के उपयोग में लाए जाएं संगोष्ठियों के लिए नहीं तो ऐसे रंगमंच कुछ बन जाने से जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शौक है नाटक करने का हमारे बम्बई में एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं जिसको नाटक करने की खुजली है वो लोग वो नाटक करेंगे और विशेषकर और बाकी जितनी समस्याएँ हैं उसे परिचालक को खुद अपने आप वहन करनी पड़ती है क्योंकि हमारा तो ये भी अनुभव रहा है अब मैं एक दूसरा एस्पेक्ट आपको बताता हूँ कि ये तो हो गया कि जालान साहब ने आपके सामने बताया कि परिचालक को कितना दुख होता है लेकिन परिचालक को जो 20 आदमियों का ट्रूप लेके आता है और 20 के 20 आदमियों को गाली देता है फिर भी उनसे रिस्पेक्ट पाता है उनसे प्यार पाता है परिचालक को जब ऐसी हीरोइन मिलती है कि दस दिन बचे हैं अनामिका के लिए अंधा करना है गांधारी का पता नहीं लेकिन एक पके गले वाली गांधारी मिलती है गला बैठा हुआ है माँ की तबीयत खराब है बच्चे की तबीयत खराब है मराठी भाषी है लेकिन नहीं नाटक हो रहा है होना चाहिए इसलिए वो आके कलकत्ते में नाटक करती है यह सुख भी तो परिचालक को ही मिलता है मेरे ख्याल से परिचालक की इतनी विशेष समस्याएं नहीं है कुछ समस्याएं होती है अर्थाभाव की समस्या लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि एक परिचालक जीवन पर्यंत शौकिया रूप से करता रहे अगर वो प्रोफेशनल हो जाता है तो वो अच्छे बुरे सब तरह के नाटक करेगा शौकिया अगर है तो उसे चाहिए कि अपनी परंपरा के अंतर्गत एक दो और परिचालक तैयार कर दे जो आगे आकर उस सूत्र को संभाल लें। और इस विषय में मेरे समझ में तो और कोई समस्या नहीं है धन्यवाद कपूर जी है ए, मैं आदरणीय सभापति महोदय से हाथ जोड़कर विनती करूंगा यह अमूल्य समय अमूल्य तभी हो जाता है जब कोई चीज कम हो जाती है उसको मूल्य बढ़ जाता है तो समय कम है तो बहुत से लोगों को बहुत कुछ कहना होगा तो इसलिए ये समय उनको दिया जाए क्योंकि मैं तो मुझे पता नहीं मुझे क्या बोलना और जब बोलने लगता हूं तो फिर वो घड़ी घड़ी बंद हो जाती है तो ऐसा वक्त मुझे दीजिएगा जब घड़ियां बंद हो क्योंकि तो मुझे कुछ खास कहना नहीं है ना मेरी कोई समस्या ना कभी थी ना मुझे कोई गिला है ना कभी था ना कुछ सिकवा है न कोई होगा तो इसलिए बातें बातें सब हो जाए कोई ऐसा वक्त फालतू आपके पास हो मुझे खड़ा कर दीजिए फिर जाइएगा मैं पाँच छः दस घंटे बोलता रहूँगा कोई बात नहीं फर्क नहीं पड़ता क्या हुक्म है मेरे क्या अभी पहले अच्छा तो दो घंटिया बजाइएगा जाइएगा एक घंटी ये इशारा कि अब नेक्स्ट बजेगी बेहतर दो घंटियों में पर्दा उठता है ये पर्दा क्लोज होगा दो घंटियों कल घंटियों का ही झगड़ा हो गया अगर पहले दो घंटियों का भरोसा कहता साफ घबराई नहीं पहली है अध्यक्ष महोदय नाट्य कला के प्रिय भक्तिजन उपस्थित गुरुजनों कलाकारों कलाकारों में लड़की भी शामिल है भाई नाराज ना हो जाना साहित्यकारों कविचरों आलोचक हो और बच्चों बच्चियों बहुत से बच्चे बच्चियों यह बात तो यूं चली थी कि जो समस्याएं हैं प्रोड्यूसर की उन पे कुछ विचार किया जाए तो मैं तो स्टेज का प्रोड्यूसर नहीं हूं अब और जब था तब भी नहीं था ये बड़ी विचित्र बात है मेरे बारे में बड़ी गलत फहमिया वो एक शेर है फैज का कि वो बात जिसका फसाने में कोई जिक्र नहीं वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है यानी फाइनस भारती जी ने कल कहा था कि पृथ्वी के लिए वो पृथ्वी थिएटर था बड़ी विचित्र बात है वो नहीं था मैं तो पकड़ के कान से जिस तरह अभी यहाँ खड़ा कर दिया गया मैंने कहा अभी शंभु जी पूछ रहे थे पापा जी भी बोलेगा मैं कह नहीं तो वो कान पकड़ के खड़ा कर दिया बोल रहा हूँ थिएटर में भी ऐसा ही हुआ वैसे थिएटर स्कूल में स्कूल से करते रहे वो तो मेरा ख्याल है क्योंकि इस गड़बड़ में रहा हूं बहुत दिन इसे शौक कह लो इसे व्यवसाय कह लो इसे कुछ कह लो और वो हुआ तो अंदर तो थी ये बातें तो बातें गलबी शंभू से कह रहा था मैं कि जब भरत लिख रहे थे और मैंने शर्भ ने कहा भी था कि जो नटशास्त्र लिखे क्योंकि एक साहब ने कहा कहीं कोई उनको चीज़ अच्छी लगी किसी को अच्छी लग जाती किसी को मन लगती तो उनको बहुत अच्छी लगी होगी वो हमारी चीज़ें तो कहने लगी नटशास्त्र ऐसे लगता घोल के पिया मैंने कहा भाई मैंने देखा भी नहीं अभी तक पर हाँ ये हो सकता है कि जब भरत मुनि नटशास्त्र की रचना कर रहे थे या करने वाले थे तो उनके यहाँ आश्रम में झाड़ू देने वालों में मैं भी था और ये तो हम मानते हैं कल मिश्र जी ने ये कहा इसके बारे में कि बड़ी लंबी रस्सी मिली इंसान ने खुद ही बनाई है ये सब चीज़ें मैं तो समझता तो यहाँ तक ईश्वर भी इंसान ने बनाया और कितना खूबसूरत बनाया वाह वाह वाह हर चीज़ उसमें भर दिया और फिर उसके आगे झुक गया नहीं जो नहीं जो झुकता उसके ऊपर डंडा मार क्या था झुक रहे खैर और जहाँ नहीं झुकते थे जहाँ बिल्कुल निकाल दिया वो फिर वहाँ किसी न किसी रूप में आ गया फिर वो गिरजे भी हैं वहाँ भी है मैं रूस में भी देख के आया देखा मास्को में भी देख के आया हूँ इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्याद इत्याद और चीन में भी हैं तो इसी तरह ये बना ली हमने एक लंबी रस्सी अपने आप को देने के लिए ताकि साहस टूट ना जाए दम टूट ना जाए कि हाँ भाई आगे भी है नैनुम छधन शस्त्र है नैनुम दिपाव हालांकि सब कुछ गड़बड़ हो जाती है शस्त्र लगे पता लगता है कि जाता है तो अंदर से यू छेद जाता है उसमें खून वून निकलता है बड़ी तकलीफ होती है पर वो हमने बना ली ताकि अपना साहस न रुके काम करते रहें जहाँ काम छोड़ा है फिर पकड़ लेंगे फिर आगे चलेंगे फिर सौ साल के बाद चलेंगे जब मैं कह रहा था तो किसी ने कह दिया सितार वितार सीख रहे हो आजकल मैं हाँ दो सौ साल में इरादा है कि सुनाऊँगा किसी को या बजाऊंगा तो इसी तरह वो हमारे साथ तो थिएटर का भी ऐसे ही संबंध रहा बचपन से ही उस स्कूल में डाल दिए गए थे तुम्हें उनको कोई ऐसा गुप्पू गुप्पू सा लड़का चाहिए था इतना सा था मैं जब वो गणपत धनपत भाइयों में दोनों भाइयों में एक भाई मैं था वो जिनको बुला रहे गणपत धनपत भाई जो रोहतास कहता तो उसमें भी और फिर एक वो स्कूल का एक शो हुआ छोटा सा उसमें एक रुपया इनाम भी मिल गया बड़ा छोटा सा था तो इसी तरह ये काम होता रहा हमारे गुरु जी लाल नारायण जी टीचर उनसे तो वो फिर ले आए लक्ष्मण का रोल डाल में डाल दिया रामायण में आठ दिन का खेल रामलीला में और वो तीन दिन के लिए मेरे लिए था और उसके बाद जो राम बन रहे थे वो लक्ष्मण बनने वाले थे और स्वयं गुरुजी जी राम का करने वाले वो जो राम बने और जिन्हें लक्ष्मण बनना था वो कुछ ऐसे ही फुस फुस फुस फुस पहले दो दिन में धीरे धीरे होने लगे वो राम तब तक थे वो तो मैं लक्ष्मण था मैं टह टह टह तय कर रहा था उन्होंने कहा इसको लक्ष्मण जारी रहे अब इतना से लक्ष्मण इतने बड़े राम हो गए क्योंकि पहले वो लड़का ही था एक तो दो छोटे छोटे लड़के एक बराबर नजदीक नजदीक अब एकदम गुरुजी आ गए राम के रोल में आगे चल के और वो लक्ष्मण वही चला तो फिर मतबाद कई साल ये होता रहा फिर कॉलेज में आ गए आजकल के इस युग के ड्रामे के साथ संबंध हुआ प्रोफेसर जयदयाल के चरणों में बैठ के फिर फिल्मों में आ गया क्योंकि उस जान में थिएटर में कोई जगह मेरे जैसे आदमी के लिए नहीं तो फिल्म में आ गया फिल्म में आ गया तो अनपेड एक्स्ट्रा की हंसी हंसी शी शुरू किया काम तो वहाँ से भी किसी ने चुन लिया क्योंकि मैं जानता ही नहीं था किसी को तो उनसे पूछा क्यों चुना उन्होंने तो कहने की कि 50 आदमियों में बैठा यानी वो एक्स्ट्रा काम कर रहे थे तो अनपेड एक्स्ट्रा था मैं तो उन पचास एक्स्ट्राओं में तो धूप में शूटिंग होती थी साइलेंट जमाने की बात तो हमने देखा कि एक आदमी बीच बीच में जब बादल आता है तो रुक जाते थे काम तो सब बाकी गप मारते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। एक आदमी यूं खड़ा यूं देख रहा है सुबह तो अभी भाई साहब ने कहा कि मैं तो देखने वालों में हूं सही बात है जो श्रोता नहीं वो वक्ता नहीं बन सकता जो कुरान में, में भी लिखा है कुरानी मजिद में सुनता नहीं वो समझता नहीं तो ये बहुत बड़ी बात है श्रोता है ये बड़ी तबाहियां करेगी कि किसी ने देखना तो इस तरह उन्होंने चिल्लाया सो कॉल हीरो बन गया वो बड़ी रोमांस वैसे करने लग गए उसमें फिल्मों में यूं, फिर एंडरसन की कंपनी आ गई उन्नीस में तब तक मैं नौ फिल्मों में तीन साइलेंस में कर चुका था वो अंदर कुछ उबलते रहते थे कॉलेज के ज़माने के ड्रामे व्रामे वो ग्रैंड एंडरसन के खेल देखने गए कि उससे मुलाकात हो गई वो उसने स्टेज की दावत दे दी स्टेज पर आ गया फिल्म विल्मो के बाल बच्चों को तय करके लपेट के, के पिछावर भिजवा दिया बीवी ने पूछा कब मिलेंगे मैंने ईश्वर जाने जब उसकी इच्छा होगी क्यों मैंने ईश्वर को बड़े अच्छे काम के लिए रख रखा है यानी सब कामों के लिए उसको रख लिया है सब काम करता है पानी ला देता है ये करता है वो करता है यानी इससे अच्छा नौकर इससे अच्छा बंधु इससे अच्छा मित्र हमें मिला नहीं तो उसको सब काम संभाल सुंब, दिए और कोई बुरी बात होती गड़बड़ होती जैसे सो कॉल गड़बड़ नजर आए तब भी मैं कहता हूँ मेरे यार ने की कोई बात इसके पीछे होगी और हुई है उसके पीछे बड़ी बड़ी बातें हुई हैं यानी इंदौर में थिएटर गिर गया पूरे का पूरा ऊपर से बनाने वालों ने वो भी उन्होंने बनाया नहीं था क्योंकि अपने यहां बहुत से काम ऐसे और करने चाहिए जिन्होंने पहले कभी नहीं किया उन्होंने किया एक आदमी ने बंडा पंडाल बनाया पचपन फुट ऊंचा पैंतालीस फुट डीप पैंसठ फुट यूं और हमें चार हजार पर डे पे बुला भी लिया खर्चे वर्चे भी रास्ते के भी और रहने के भी सेठ हीरा जी ने वहां और उन्होंने एक आदमी से बनवाया था जब मैंने फील्ड देखा बड़ी बड़ी कैंचिया हैं तो मैंने उससे कहा भाई ये प्रोग्राम ये संभाल लेंगे वजन डाल दीजिए कुछ नहीं होगा दो दिन हमारे खेल हुए तीसरे दिन एक दिन को हम रिहर्सल करने रहे थे गद्दार खेल डालने वाले थे फोर्टी एट की बात है। तो तभी कानपुर से होके गया था फोर्टी एट गया शुरू में तो अब उस दिन हमने दिन को रिहर्सल के लिए रखा वो भी एक रात रात भर भी करेंगे दिन की शाम को तक भी करेंगे असल हो जाएगी दूसरे दिन खेल डालना तो उस दिन को बिजली बिजली गिरी वैक्यूम क्रिएट हुआ थप से ऊपर से आया सब कुछ यूं कड़ कर -कर -कर -कर करता हुआ लकीली उस समय लंच के लिए कह दिया था कि जब छुट्टी अस्सी आदमी तो लंच खा रहे थे एक पृथ्वीराज को आजरा वो क्योंकि आर्ट डायरेक्टर थी उनके साथ दूसरा जो प्रोडक्शन के इंचार्ज थे मिस खन्ना वो राइटर इंद्रराज आनंद एक डायलाग को सुलझा रहे थे ये हम लोग चार जन वहाँ थे और तेरा हमारे सेट के डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे थे एकदम कर कर की आवाज़ थी तो उन्होंने आवाज़ दी नारायण हमारे मिस्त्री थे उन्होंने आवाज़ दी पापा जी भागी ऊपर से पंडाल आया तो मैंने कहा कि तुम कौन का, कहाँ काम कर रहे हो सब आई है मैंने कहा पहले तुम खड़ा हो गया इन सबको ले लिया साथ खड़ा कर लिया और उनको गिन के मैंने भिगा अब पंडाल ने हिलना शुरू किया बिजली कड़की थी बादल बादल से हल्की सी बारिश हुई तो उसके बाद वो छूला उसको वैक्यूम क्रिएट हुआ खैर तो उसको मैंने देर सब आदमी गिन लिया मैंने मैंने तो इधर से न जाने क्यों कोई कहा वो जो हमारा मित्र है या नौकर है या बंधु है या बाप है या माँ या वटेवर वो अंदर प्रेरणा डाल देता उन्होंने तो उस रास्ते से भिगा अगर इस रास्ते भिखाते कि पंडाल यूँ गिरा तो मर जाते बहुत से और हम तो मरते ही मरते तो इधर से भिगा वो भाग जाए जब पूरे मैंने गिन लिए फिर मैंने कहा इधर साथ, जो आए तब तक यूं नीचे आ रहा था तो सेट के ऊपर सेट है इसके ऊपर जाके बड़ी बल्ली जब आई और यूँ गिरी है तो मैंने उन तीनों को बगैर नोटिस दिए हुए मारा हाथ नीचे फेंक दिया और ऊपर यूँ हाथ फिर खड़ा हो गया अब बड़ी बल्ली जो बड़ी बल्ली और में दूसरी जोड़ी हुई हुई और हुए। और और हुए उसमें इतनी बड़ी-बड़ी लोहे की की तो तो वो नीचे जब आके लगा आवाज़ शुरू मैंने किया उसको हाथ रख दिया बल्ली और टती हुई नीचे ले गई अपने बोई से उससे पाँच फुट पर गद्दार सेट का हमारा सोफा एक पुराने ढंग का सोफा पुराने जमाने क्योंकि उन्नीस सौ इक्कीस से प्ले का प्रारंभ था तो उस टाइप का सोफा था पाँच फुट पर उसके तो प्रखचे उड़ गए बिल्कुल किसी काम का नहीं रहा इत्यादि इत्यादि वो सेट खत्म हो जो कुछ हुआ वो लोग फिर वापस भागे चौदह पंद्रह आदमियों ने सोलह आदमियों ने मिल वली वह हिलाया उसमें से हम लोग निकले सब ठीक थे कब रहे थे दौड़ के ठीक हो क्या हाँ मैंने यार जो जलेबी अलाओ या यार ने मजाक किया प्यार किया तो इस रूप में हमारे साथ काम होते रहे जिसका अभी बुला के कहा के बोल जाओ कि आपने बुला लिया कि आ जाओ वहां से थिएटर में आने का भी आपसे कह दो एक बड़ी विचित्र बात है मैं उन दिनों में महारथीकरण में काम कर रहा था तो पैसे अच्छे मिलते थे फिल्मों में फिल्मों में आप तो बहुत ही अच्छे मिलते हैं बहुत ज़्यादा मिलते उस जमाने में पाँच हज़ार महीना मिल रहा था तो व्यवसाय का सवाल नहीं था कि पैसे के लिए काम करने जा रहा हूं और जब एंडरसन के साथ काम किया तो पाँच सौ रुपया महीना मिलता था उन्नीस बत्तीस फिल्मों में और ये आपके कलकत्ते में एक एक पैसे का संगाड़ा जो मिलता था वो खा के एंडरसन के साथ तीन महीने काम किया आखिर आखिरी तीन महीने पैसे बारह महीने ग्यारह महीने रहा सात का एग्रीमेंट था होते होते जीरो पे आ गए वन सिक्स तो सैलरी अपनी पॉकेट मनी पर सिग्नेचर करके पहले मैंने शुरू किया हाई बस हाई स्पेड इत्यादि इत्यादि वहाँ बेंगलोर मैसूर इनसे होते हुए जब यहाँ पहुंची तो 32 के दिसंबर में यहाँ पहुँची और उस वक्त अपनी हालत ये थी कि उन्होंने एक ऐसी जगह रख दिया हमें जहाँ खाने का रास्ता नहीं थी रहने की थी तो खाने के लिए मैंने उनको सजेस्ट किया एक एक रुपया सबको बांट दिया जी और जब तक दूसरा रुपया ना आए वो रुपया चलाया जाए सब हो गया जब उन्होंने देखा ये बेवकूफ़ राज़ी हो गया मैं सिगरेट नहीं पीता था कुछ नहीं पीता था मेरा खर्चा ही नहीं था बल्कि इसमें से बच जाते थे वे वो सिगरेट पीते थे, थे उनको दे देता। हाँ हालांकि मैं चार बच्चों का बात था उस वक्त वो उनको घर भेज दिया था तो इसी कलकत्ते में वो ट्रैम के दो पैसे जो पिछली सीट पर होते थे उस जमाने में आज हैं कि नहीं है ये जानता नहीं उसमें बैठने की शक्ति नहीं थी हम ये कैलकाटा होटल मिर्ज़ापुर पार्क से चलते थे ये व्यक्ति गाय बजी गई तो फिर तो बोलने की बात ही नहीं मैंने तो गाय लंबी कथा वो आता हूँ संचालकों को करना कुछ नहीं चाहिए वो जो बात इन्होंने की है नशा लेना चाहिए बात इतनी है वो मैं आपसे कहता हूं नशे लिए उस जमाने में लड़के जब रोए जो एंडरसन के साथ काम कर रहे थे जिसमें दो तीन वो लड़के भी थे जो फिल्म में कुछ पैसे थोड़े बहुत लेते थे वो भी आ गए थे और हमको तो मैं तो ये नहीं अच्छी आदत में था बारह फिल्मों में काम कर चुका था तब आया था एंडरसन के साथ तो इस नशे में चलो शेक्सपियर बोलेंगे सब अंग्रेजी में प्लेज्ले थे पाँच छे एक्सपीरियन थे कुछ मॉडर्न थे गुरुदेव का ये चित्रा भी था इंग्लिश में सब थे तो तेरह चौदह प्ले हो गए थे तो वो उन्हीं को हम दोहराते हुए बॉम्बे बैंगलोर अपना पूना बैंगलोर हैदराबाद बेंगलोर माइसूर इत्यादि होते होते क्या आए थे तो उसके भी नशे दिए नशे क्या उनसे कहा जो लड़का बहुत रोए मैंने कहा यार एक ज़माना आएगा इन बातों की बात करूँगी जब इसका चर्चा करोगे तो इसके नशे दोे तुम तुमको कैसे मालूम होगा जैसे लाखों रुपए किसी ने दे दिए जब तुम बात करोगे तो दूसरों को प्रोत्साहन मिलेगा तो चिल्लाओ नहीं बात की चिल्लाओ नहीं इसके नशे हैं वो तो बड़े नशे हैं तो इसी तरह उसमें काम करते करते एक दिन एंड्रसन ने कहा कि खत्म यहाँ खत्म हो गया पंद्रह जनवरी को उन्नीस दूसरे दिन हम सैर करते हुए गए उसने वापस ले जाना था उसके लिए सामान वामान बेचा उसने बेचारे ने टिकट के पैसे इकट्ठे किए कि अब वो वापस ले जाना है बॉम्बे ये कॉन्टेंस था बॉम्बे छोड़ देंगे सबको तो हम जो सैर करते जा रहे थे किसी सिनेमा में वो कुमार मिल गया वो ले गया न्यू थिएटर्स में न्यू थिएटर्स में बात हुई राजी मीरा शुरू हो गई मैं यही रह गया छह बरस रह गया तो वो आज भी जब उसकी बात करता नशे मिलते है। ये चीज वो कल की जरा एक छोटी सी उनकी फहमिल दूर कर देता हूँ कर देना चाहता हूँ कि थिएटर का आरंभ हुआ कि एक विद्वान तो से उसका अपमान हुआ तो यू पर पैदा हो गया वो बताता हूं क्यों विक्रम बाई मिलेनियम पर बहुत से बड़े बड़े लोग जिस तरह अभी अनामिका के पीछे बड़े बड़े लोग हैं पर आई होप देस एस दे शुड बी केवल चंद दिन का बच्चों बच्चियों को खिलाने और खेलने का तमाशा बनाने के लिए कर रहे हैं तो अगर वाकई ये जिसम से यूं वो जिस तरह कर्ण ने फिर यूं माँस नोचा और यूँ मासनोचा दिया ऐसा कर सकते तो जरूर करें नहीं तो ऐसे चंदन कर लेकिन उसमें भी लाभ होगा खैर वो बात लंबी है मैं वो नुक्ता नुकताचीनी के लिए उनके लिए नहीं खड़ा खड़ाऊंगा तो विक्रम भाई मलेनिम वालों ने कहा विक्रम कला मंदिर बनाना विक्रम कला मंदिर में हमने पहले शाह कुंतल खेलना शाकुंतल मेरे पास पहुँचे कि तुम डायरेक्ट करोगे मैंने कभी छोटपन में डायरेक्ट की थी प्लेस जमाने और प्ले डरेक्ट करोगे और शायद दुष्यंत का रोल करोगे भी हमारे लिए मुफ्त हो गई बात जब उन्होंने बहुत जिद की तो हो गई बहुत ऐसे लोग थे जो मिले थे कई दफा हाँ हो गई उन्होंने कहा कि पंडित नारायण प्रसाद बेताब लिखेंगे वही उनके पास लेके गए पंडित जी ने कहा कि मैं एक शर्त पर लिखूंगा जो लिखा हुआ वो तो है और उसके अनुवाद भी बहुत अगर कोई नई शैली में नई ढंग में करना चाहते हैं तब तो कोई बात है तो ये करो क्योंकि तुम इसका स्क्रिप्ट लिख के लाओ और तो फिर मैं उसे सजा दूंगा कि क्या करना चाहते किस रूप में करना है? क्या उसके हिस्सा करना चाहते ये भी कान पकड़ के मैंने कहा ना वो मित्र ने कान पकड़ कहा बेटा लिखो बैठे तो यू बात शुरू हो गई अब बेताज जी ने दूसरे दिन उन लोगों ने कहा कि आप कितने पैसे लेंगे बेताज जी ने कहा चार एक चार उनमें एक जज था जिसकी कोर्ट में बेताब जी उपस्थित हो चुके थे पंद्रह सौ के केस में उन्होंने ये कहा कि इस मेरे घर में बैठ बेताब जी अलग अपने घर में थे जब वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिख के जो लाए मेरे पास लाए और वो जज साहब ने उनको आदत पड़ी होगी पुलिस को पेस्ट्रिक्चर्स की वकीलों को डांटने की इत्यादि इत्यादि इत्यादि तो उन्होंने कह दिया इस बुढे ने चार कभी देखा बस उस कंपन में से पृथ्वी थे पैदा हुआ मैंने कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं ये बहुत बड़े विद्वान है घर जो है वो भी इनका बनाया हुआ है इस घर में रह रहे हैं अगर पैसे की दृष्टि से देख रहे हैं इनने बड़ा काम किया बहुत बड़ी कवि और आप ऐसी बात करें कैसे पंद्रह सौ में फिलहाल केस में कोर्ट में आए थे मैं किधर से डिफरेंट थिंग उनमें कोई कारण होगा उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कारण था बड़ा सुंदर कारण वो लालची नहीं थे, लेकिन कारण ये निकला बाद में कि वो मकान उन्होंने कर्ज से बनवाया था उस कर्ज में चार हजार बाकी रह थे। तो उन्होंने कहा कि शायद मेरी जिंदगी की आखिरी रचना होगी तो मैं वो कर्ज उतर जाएगा तो इसलिए मैंने चार हजार मांग लिया था मुझे कोई मांगने का सवाल ही नहीं था तो मैं साथ लेके आए थे इस... मैंने नवी अब उन्होंने कहा कि नहीं धरती गांव जाएगी इतने बड़े विद्वान के बारे में आपने ऐसा कहा कि अच्छा नहीं किया नहीं वापस लेने वाली बात तो नहीं मैंने कहा लेकिन ऐसे लफ्ज न कहिए बड़ी तकलीफ हुई तो कहने गए अच्छा ठीक है तो हम उनके पास एग्रीमेंट सही बनवाए ऐसा एग्रीमेंट उनके पास भिजवाया थे बड़े उदार और बड़े स्वतंत्र बिल्कुल यानी वो सत्तर वर्ष की उम्र हो चुकी थी और उस उम्र में विकसन्यासी के रूप में रहते थे सब मकान वकान उन्होंने बच्चों को दे दिया था तो उन्होंने मैं जब गया उनके पास तो ये एग्रीमेंट जा चुका था लाल लकीरें मारी तो कहने लगे कोई भिकारी भी नहीं लिखेगा इन टर्म्स को जो टर्म्स इन्होंने लिखे कि ये डायलॉग सुनेंगे ये पास करेंगे इनकी कमेटी कहते तो मैं इनके लिए लिखूँ पढ़ा क्यों क्यों बढ़ गया पृथ्वी मुझे अफसोस तो मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ तो ये नहीं ये ले जाओ उनका भी आदमी साथ गया अब समस्या खड़ी होगी मुझे आप कहने लगे कि हम किसी और से लिखवा देंगे मैंने कहा ये होगा नहीं मैंने कहा फिर किसी और को ले लीजिए जो काम करे मेरी जगह कहते ही होगा नहीं हम तो कह चुके हैं बहुत लोगों को और नाम इसमें इश्तेहार बढ़ गए ये, ये उत्पन्न हो इसमें मैं कहा, कल बात करें। वो रात में घूमता रहा वो चौदह जनवरी की रात थी घूमता तो रहा मेरी बीवी ने मुझे कहा भी क्या है कुछ नहीं मैं घर से चला गया नंगे पाऊ गली में निकल गया ऊपर मैदान सा है गार्डन है घूमता हुआ दो बजे दो बजे आया मुझे कहा क्या हुआ? मैंने कहा, थिएटर में से, मैं अपना फिर बेताब जी दिखेंगे शो इनको दूंगा जो इनको पैसे चाहिए थे जो वादा किया नहीं तो अगर पृथ्वीराज को पृथ्वीराज के लिए करना होता तो दुष्यंत इज नो रोल फॉर एनी एक्टर टू ये आप समझ लीजिए तो वो यूं शाकुंतल वो ये नाटक आते लेकिन ये सब थे अंदर मुफ चीजें अब भी किसी दिन हो जाएगा क्योंकि अंदर घूमती रहती हैं, थी तो मरा नहीं है वो जो कॉल प्रसिजियस वो अंदर घूमता रहता वो फिर शायद कुछ चीज निकला है उसमें से तो एनी ये दूसरी थी कि तीसरी <laughs> दो मिनट दो मिनट और मांग लू वो एक दफा पार्लियामेंट में भी ऐसे बैल बची तो वो कहने के समय तो हो गया पंद्रह आदमी और बोलने वाले मैंने कहा वो झोली जिसका जिक्र आपने किया था मैंने कहा मैं झोली लेके और कामों के लिए मांगता था आज झोली टाइम के लिए मांगता हूँ कितने आदमी पंद्रह में क्या एक एक मिनट सब डाल दें सबने कहा ये इवेंट और झोली तो और कितने वक्ता और हैं वो एक, एक मिनट डाल देंगे अच्छा जी तो दो वक्ता हैं उन्होंने एक एक मिनट दान दिया उसके लिए आभारी ये भिन्न भिन्न शैलियां जो हमारे सामने आती हैं इन सब का हम स्वागत करते हैं जैसे बलराज जी ने कहा कि इस देश ने हर चीज का स्वागत किया जो अच्छी है रहेगी जो नहीं अच्छी अपने आप हाँ चली जाएगी ये बड़ा विचित्र है इसका ये इसकी बनावट जो है ये ऋषियों की भूमि ये रतन गरबा ये कुछ इसमें विचित्र बात है जो अच्छी बात होती है इसमें रह जाती है जो बुरी है वो निकल जाती है बुरी बात है, कुछ रहती है कुछ दिन रहती है लेकिन हताश होने की जरूरत नहीं जैसे उन्होंने कहा वो इन द लॉन्ग रन अपने आप हाँ निकल जाती यही कहना कि यही है और कुछ नहीं है दिस इज दी ओनली वे ना भाई दिस इज वन ऑफ द वे वो भी हुआ ये हो है वो जब डर रहे थे कि कल लड़की ब्याही जाती है ये होता है उसी से ये डायरेक्टर का एक, एक, एक जात पैदा हुई है कि ब्याह ही जाएगी चली जाएगी तो अब कई ड्रामे ऐसे भी होते हैं जिन पर केवल लाइट खेल रही है एक्टर को चीज ही नहीं उसमें वो भी ठीक, तो अब उसका डर नहीं रहा कि यहां कौन है कौन नहीं है किसका ब्याह हो गया किसकी शादी होगी, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा वो वहीं वो चल जाता है सेट प्रधान है यह प्रोडक्शन प्रधान है इतने कदम लेके यहां खड़े होके यहां घूम के यहां कहना बात खत्म हो गई कुछ रोल जिस तरह बरबज की बात कभी की थी कि बरबज ने कहा कि मुझे चाहिए और उन्होंने लिखा अजी इससे बड़ी बात शख्त क्या है कि बरबज मर गया इतना बड़ा पोएट इतना बड़ा क्रिएटर शेक्सपियर हताश हो घर चला और भी लोग थे शायद उसको प्रेरणा मिली हो शायद उसमें बरबज में था कुछ के नहीं था लेकिन उस कभी को खाना के वो खुद छोटे रोल करते थे जो आपने पढ़ा हो डार्क लेडी अब दोनेट्स में है जहां शव लिखा है और शेक्सपियर का कैरेक्टर है और शेक्सपियर से वो पूछता है तो कहता है हुआ यू तो कह लगे उसमें है तो और लाइने दिखाया कि कहाँ कहाँ उसने पिकअप किया और कहाँ एंजल और नेशनल तो, थिएटर की भी वहाँ बात यहाँ हमारे देश में हताश हो एक दिन वो क्या होते थे यहाँ पे अपना जिनकी बीवी स्कल्पियो भी थी मार्शल मार्शल एक जगह थे तो हमारे कुछ लड़के इसी तरह के समारोह में कि कि मार्शल जी से हम प्रार्थना करेंगे हमारी गवर्नमेंट से कहें कि देश में नेशनल थिएटर होना चाहिए चार बर, ए, की बात। मैं भी वहां था। मुझे कहा गया बोलने मैंने मैं मार्शल जी से प्रार्थना करूंगा कि इंग्लैंड की गवर्नमेंट से कहे कि वहां भी एक नेशनल थिएटर बनाए बना, है। ये अब बना। सरकार, एक वो सुन लीजिए उसी डार्क लेडी ऑफ द्स में शो ने उन कैरेक्टर्स द्वारा अपील की है और एलिजबे कहती है नॉट येट शेक्सपियर द्वारा अपील की है वो कहती है नॉट येट एट आई मैन नॉट येट मेरी दुआ है कि वो थिएटर बने अभी आपने भी कहा फ्रांस में है मैं भी वहां देख के आया कॉमेडी फ्रांस में तो वहाँ और दुख भी हुआ कि उसने बख्शीश मांग ली और उस जमाने के सौ फ्रेंच नाइनटीन की बात जो एक रुपये दुआ की है मुझे बड़ा दुख होता है अगर पृथ्वी थिएटर का जो मैन इन चार्ज बुकिंग किससे यूं करके पैसे मांग रहे अगर मांगे होंगे उसने तो वाकई मुझे छुरी मारी इसने लेकिन ये सिर्फ चीजें नहीं है कोई थिएटर जो उन्होंने कहा तो आप लोगों में से बहुत ने कहा तुम्हारे अंदर जो कुछ कहना चाहता है वो उसके लिए सब जुट जाएंगे लोग इकट्ठे हो जाएंगे और मैं तो बड़ा खुशनसीब था सोलह बरस तक मुझे मौका मिला कैसे चले जाओ जैसे मर्जी कहो और बड़े लोगों ने सुना देखा किसी ने ये भी लिख दिया कि दिस इज नेशन शुड बी ग्रेटफुल टू तो बी थीराजी द वर्ल्ड तो ग्रेटेस्ट प्ले तीन दिन के बाद मुझे मिले पूछने लगे कि और बहुत जोरदार गिने जाते थे आदमी तो मैं मैंने ये लिखा मैंने कहा तुम क्या जानते हो दुनिया के थिएटर के बारे में तो इसलिए सम मान इन निरादर आदर ही सब संत सुखी भी चरंत में ही कोई चिंता नहीं रहती को अच्छा कह जाए बुरा कह जाए जिसको जैसा नजर आएगा वो वैसे ही कहेगा उसके बारे में और उसका तो करना नहीं चाहिए और जैसे उन्होंने कहा जिसने करना है नशे के लिए करना वो जब तक उसे नशा मिलता उसने किया जब नहीं मिलता वो हट जाता फिर करता है कुछ और करता है ये करता है केवल एक ही चीज़ नहीं करता थे तो ये रंग इस मंच से उतर के दुनिया के मंच में चला जाता बड़े मंच में घूमता रहता उसमें वो जिंदगी के नशे लेता ये नशे कायम रहे, ये दुआएं उन तमाम प्रोड्यूसर्स के लिए जो कर रहे हैं काम जो लिख रहे हैं उन लेखकों के लिए और बेनियाज होकर लिखें शान से लिखें मज़े से लिखें परवाह न करें इस बात की कि ये है और ये वो नहीं है गवर्नमेंट तो ने पैसा दिया है ये नहीं दिया है सोलह साल में मैंने भी नहीं लिया चिंता ना करो और उससे अगर कोई फ़ायदा हो सकता है तो ये चार दो आदमी भी आएगा कि, कि इसने नहीं लिया हम भी नहीं लेंगे और तो मैंने यही शर्त रखी थी मैं इसलिए नहीं लेता हूँ प्रेसिडेंट एक ये रहे कि उसने नहीं दिया क्या होभात कुमार घोष बोलेंगे माननीय माननीय अध्यक्ष महोदय और मेरे नाट प्रेमी बंधुओं एवं देवियों इस संगोष्ठी में इस कलकत्ता नगरी में जहाँ की भारतीय रंगमंच के महान लेखक महान परिचालक महान निर्देशक पैदा हो गए हैं एवं पैदा हो रहे हैं उस महान नगरी के भूमि पर खड़े होकर मैं अपने को परिचालक रूप से आपके समक्ष आऊं यह हमारे लिए एक संकोच एवं लज्जा की बात है मैं काशी नगरी वो नगरी जो कि नटराज की नगरी है और हर नाथप्रेमी हर कलाकार चाहे वो फिल्म का हो चाहे वो नाटक का हो वो नटराज का अवश्य ही पुजारी है ये मुझे विश्वास है यो तो देखा जाए कि इस नाटक कला के क्षेत्र में अब तक जो मेरा अनुभव है मैं तो इस कला का एक तुच्छ सेवक हूं जो कुछ कर रहा हूं वो मेरा एक प्रयास मात्र है हालांकि विगत बत्तीस वर्षों से मैं इस कला के साधना में लगा हुआ हूं हूं तो शौकिया अब व्यवसायिक फिर भी जैसे पृथ्वराज जी ने कहा है एक नशा उसी नशा को जैसे पिए हुए हर वक्त इसी की चीजों को सोचता हूं जो कुछ हमसे हो सके इस कला की प्रगति के बारे में करता हूं या करने की प्रयास करता हूं फिर भी मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैंने कुछ नहीं सीखा और जो कुछ मेरा प्रयास था वो बहुत ही तुच्छ छोटा मोटा क्योंकि संगीत की तरह कला भी एक अथा समुद्र है चाहे इस भारत देश में भारतीय रंगपंच पर बड़े बड़े नाटककार बड़े बड़े परिचालक निर्देशक हुए हैं अपनी चीज़ों को उन्होंने सामने रखा है फिर भी वो नहीं कह सकते कि हमारी चीजें एक सीमाबद्ध है या इस कला का ये लिमिट है इसके आगे हम नहीं जा सकते यह था समुद्र है जितना हम इसके गहराई में जाएंगे हमको था नहीं मिलेगी इसलिए कोई भी परिचालक कोई भी नाटककार कोई भी निर्देशक ये नहीं कह सकता हम इस कला में पूर्ण पारंगत हैं और इस कला जो है हम सीमा तक पहुँच गए यों तो आप जानते हैं कि मैं एक बंगाली हूं, नाम मेरा है प्रभात कुमार घोष हिंदी चूंकि मैंने सीखी है इसलिए कि काशी नगरी में पैदा हुआ हूं और वहीं का रहने वाला हूं। हिंदी का जो मेरा ज्ञान है वो सिर्फ मैट्रिकुलेशन तक का है डर के मारे इंटरमीडिएट मैंने हिंदी छोड़ दी क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि बंगालियों से यहाँ जो व्याकरण हिंदी का है उसमें काफी गलतियां हो जाती हैं विशेष रूप से का की इत्यादि मुझे बड़ा डर लगा आखिर आगे जाऊंगा तो मुमकिन लोग कहे भाई बीए में पास किया इसने हिंदी में लेकिन हिंदी तो कुछ नहीं जानता है देखो हूं तो बंगाली गलती तो होती है श में होती है स में होती है का की मैंने व्याकरण में गलतियां होती हैं शायद हो भी नहीं होंगी इसलिए आप उसे क्षमा कीजिएगा परिचालकों के सामने कितनी कठिनाइयां हैं ये तो आपको प्रारंभिक वक्तव्य में श्री अनामिका के परिचालक श्री श्यामानंद जालान ने व्यक्त कर दिया है यो जितना भी कहा जाए वो बड़ी लंबी दास्तान होगी और 10 मिनट के अंदर परिचालक को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कौन सी चीजों को अपनानी चाहिए ये कहना एक जो है संभव पर नहीं है छोटी सी बात मैं कहूंगा यो देखा गया है कि परिचालक निर्देशक जहां आया वहां नाटककार भी आया मेरे विचार से या जो मैंने अपने गुरु से सुना था वही है कि एक परिचालक एक निर्देशक वो नाटककार का ट्रस्टी है नाटक उसने लिखा उसके विचार उसके भावना को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करना ही परिचालक एवं निर्देशक का काम है नाटककार परिचालक का चोली दामन का साथ है ठीक इसी तरह परिचालक के विचारों परिचालक के कल्पना को साकार करने का काम उसके कलाकारों का है इसलिए कलाकार वो भी परिचालक का एक ट्रस्टी है परिचालक नाटककार से अलग नहीं है नाटककार परिचालक से अलग नहीं है परिचालक ने कलाकार से अलग नहीं है कलाकार परिचालक से अलग नहीं है प्रस्तुतिकरण में विशेष रूप से अव्यावसायिक संस्थाओं के लिए काफी कठिनाइयां आती हैं यह तो हम समझते हैं जितने भी अव्यवसायिक परिचालक हैं उनके सामने आई होगी और जैसा श्यामानंद जी ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा है वो आप लोगों ने सुनी लिया है वो सत्य है व्यावसायिक संस्थान इसी कलकत्ता नगरी में सन चौवालीस से लेकर सन तक मैं रहा शायद तो आप लोग जानते होंगे मिनारवा थिएटर्स मिनारवा थिएटर्स के हिंदी सेक्शन में मैं रहा उस वक्त मैं यहाँ पी कुमार के नाम से पी कुमार के नाम से लोग मुझे जानते थे मैं तो एवं एक सरकारी नौकर हूं लेकिन चूंकि मुझे 16 वर्ष की अवस्था से ही इस कला के प्रति कुछ प्रेम है इसलिए इसके पीछे भी लगा रहता हूं कलाकार के हैसियत से श्री प्रेम शंकर नरसी फिदा हुसैन जो आज भी मूनलाइट थिएटर में मौजूद हैं, वो बनारस में गए थे जबकि क्रेंथियन थिएट्रिकल कंपनी पारसी थिएट्रिकल कंपनी से लोग कहा करते हैं उनका दो चार नाटक नरसी मेहता और श्री फरहाद और हम बहुत सोए और हर हिटलर वगैरह देखने को मिला उसी समय मास्टर फिदा हुसैन से हमारी परिचय भी एकाएक सन चवालीस में जब मैं यहाँ आर्मी पोस्टल डिपार्टमेंट था तो चौरंगी पर मुझसे भेंट हो गई और उन्होंने कहा कहिए साहब आप यहाँ कैसे तो मैंने कहा मैं नौकरी के सिलसिले में आया हूँ कहा कि काम हमारा कर दीजिए आए हैं तो आपको तो बड़ा शौक है क्योंकि दो एक नाटक वो हमारे अमेरसर क्लब का वहाँ देख चुके थे हमने कहा क्या शौक क्या काम बताइए कह कि मैं भरत मिलाप नाटक जो रंगमंच पर ला रहा हूँ और पंद्रह दिन का वक्त है और मुझे कोई राम नहीं मिल रहा है मैंने कहा बड़ी अजीब बात है कि आप हिंदी थिएटरकल कंपनी चला रहे हैं प्रोफेसनर वो भी आपको राम नहीं कोई मिल रहा है नहीं कोई मिल ही नहीं रहा है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अब संस्थानों के लिए क्या कहें हम व्यावसायिक संस्थानों के लिए भी कभी कभी अच्छे और कुशल कलाकारों की जो है कमी रहती है और यह कमी हमेशा बनी रहेगी उसी सिलसिले में मुझे ले गए और उसके बाद सन छियालीस में जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ उसमें उसी मिनरवा थिएटर्स के बहुत से कलाकार हैं हाँ चले गए और इसी नगरी के श्री सुखकरन जालान के हाथ में वो मिनर्वा थिएटर का हिंदी सेक्शन का भार मिला और उन्होंने मुझे पता नहीं क्यों क्या समझकर उन्होंने मुझे हिंदी सेक्शन के परिचालक का पद मुझे दिया और मैंने जो कुछ मैं जानता हूं या जो कुछ मैं कर सका हूं आप इस नगरी में आपके समक्ष मैंने झांसी की रानी दबाने की भूल मीराबाई इत्यादि कई एक नाटक हम प्रस्तुत किए थे समय नहीं है बहुत अल्फी है फिर भी सब समस्याएं आपके सामने हैं परेशानियां हमारे सामने हैं फिर भी मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि परिचालक को आज के हिंदी रंगमंच के परिचालक को सोचना पड़ता है कि हम किस तरह का नाटक प्रस्तुत करें किस तरह की शैली का ग्रहण करें किस तरह की टेक्निक को अपनाएं। मैं जो देख रहा हूँ और जो कर रहा हूँ और जो मैंने यहाँ देखा है उससे इस वक्त हमारी नजर जो है कुछ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामास पर है हमारे माननीय अलका जी उसके परिचालक एवं निर्देशक हैं मैं उनसे केवल इतना ही अनुरोध करूंगा कि उस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामास में हमारी भारतीय कला क्या है हिंदी नाट साहित्य क्या है साथ साथ इसकी भी जो है ट्रेनिंग अपने छात्रों को अवश्य दे इसके पहले कि विदेशी शैली और विदेशी टेक्निक को अपनाई जाए मुझे विश्वास है और हमारे बड़ों ने भी कहा है पुस्तकों में मैंने पढ़ी है कि नाटक नाटक का प्रचार इसी हमारे भारत देश हुआ और आजकल जिस तकनीक को हम कहते हैं अपनाने जा रहे हैं विदेशी टेक्निक वो शायद हमारे यहां पहले से ही चल रही है सिम्बोलिक हम कहते हैं सिंबॉलिक चाहिए वो तो समझते हैं 200 या कई सौ बर्ष पहले से रामलीला यहाँ चली रही है, सिंबॉलिक है एक चौकी पर चार पेड़ लगा दिया और सीता को बैठा दिया कैसा आपको मानना पड़ेगा जो है अशोक वाटिका है और दर्शक उसको मानते हैं और समझते हाँ ये अशोक बाटिका है ठीक उस तरह हाव भाव अगर हमारे यहाँ क्लासिक नृत्य है जिसे कत्थक नृत्य करते हैं जो कि काशी की एक महान चीज है उसमें आप देखेंगे कि उस जो है नृत्य में रासलीला हो या कोई भी चीज हो जिसमें कि पनघट से वो राधिका गागर में पानी लेकर आती हैं और कृष्ण जी छेड़छाड़ करते हैं और फिर रासलीला में रंग भरी पिचकारी वहाँ न पिचकारी है न रंग है न सर पर गागर है लेकिन अपने हाव भाव से अपने एक्शन से वो आपको महसूस करा देंगी कि हाँ ये रासलीला हो रहा है या ये पनघट से पानी लेकर के जो राधिका चली हैं और किसने बीच में छेड़छाड़ किया इसी तरह की कई एक चीजें हैं जो कि हमारे ही देश से विदेशों में गई हैं इसलिए हम यही चाहेंगे परिचालकों से यही चाहेंगे नाटककारों से यही चाहेंगे अपने से जी से हमारी भारतीय परंपरा हमारी भारतीय कला को न भूलें उसके उसको कायम रखे अपनी संस्कृति को अपनी कला को अपने छात्रों के अंदर वो जानने की जो है उनमें ज्ञान पैदा करें उनको समझाएं कि पहले भारतीय कला ये है भारतीय कला काफी ऊंची है किसी विदेशी कला से वो कम नहीं है विदेशी कला को अपनाने के पहले हमको अपनी परंपरा अपनी संस्कृति अपनी कला की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है बस एम राजंश आदरणीय अध्यक्ष साहब ने अपना जो, जो शैली की समस्या उठाई थी वही हमारी एक चीज रह जाती है जिसके ऊपर विशेष रूप से हम परिचालकों को गौर करना चाहिए इस संबंध में घोष साहब ने भी अपना वक्तव्य दिया और मैं भी एक आध बात उसी संबंध में कहूंगा क्योंकि बाक़ी जो कठिनाइयां हैं दिक्कत हैं जो जालान साहब की हैं वो हम लोगों की भी हैं एक बात और कहूंगा वो ये कि आखिर नाटक हम क्यों करते हैं बीस बाईस साल पहले हम लोगों ने इस नाट्य आंदोलन को अपनाया था उस वक्त महज हम कहें कि खुजली वाली बात हो तो खुजली वाली बात नहीं थी हम लोगों के सामने एक आदर्श था जिसको बलराज जी ने अपने भाषण में बड़ी खूबी के साथ व्यक्त किया है कि वो एक राष्ट्र सेवा की भावना थी जो कि हमको इस नाट्य आंदोलन में खींच करके लाई थी और उस जमाने के लोग विशेष रूप से राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे इसीलिए पृथ्वीराज जी ने भी उन्हीं मान्यताओं को अपनाया भी था सबसे मुख्य बात यह है जब हमारे मिश्र जी व्यक्त करते हैं या हमारे सीताराम जी ने जो व्यक्त किया वो इसी चीज़ को खास तौर से व्यक्त करते हैं कि कहीं हमारी जो राष्ट्रीय परंपराएं हैं उनको हम झुटला नहीं दें राष्ट्रीय परम्परा में राजनीति भी आ जाती है सिर्फ संस्कृति वाली ही बात नहीं आती है और उस सिलसिले में जब घोषता व्यक्त करते हैं कि हम विदेशी कला को निसंदेह ग्रहण करते हैं और आज तो अलकाजी साहब अगर नए प्रयोग कर रहे हैं लेकिन हमारे देश में आके हर वर्ष मार्शल भी करते हैं तो हम उन्हें मना नहीं करेंगे उनसे बहुत कुछ सीखने समझने की कोशिश करेंगे लेकिन खासतौर से यह है कि हम अपने जो नाटक प्रस्तुत करें वो किस शैली के होने चाहिए अभी जो पहली गोष्ठी समाप्त हुई है उसमें भी कुछ इसी प्रकार की समस्याओं को उठाया गया था और माथुर साहब ने जितनी खूबी के साथ पांच-छह पॉइंट्स में उस सब बात को रख दिया था वो सभी चीज़ें हमारे परिचालकों के लिए लागू होती हैं जिसमें ख़ास तौर से ये क्योंकि शैली की ही बात कर रहा हूँ इसलिए कि हमें विभिन्न शैलियों को अपनाना चाहिए दिल्ली में भारतीय कला केंद्र भी कायम हैं वहाँ पे कथक, नाटक की भी शिक्षा दी जाती है जयपुर घराने की लखनऊ घराने की भी शिक्षा दी जाती है तो अब हम ये उम्मीद कर लें कि अलकाजी साहब में सब शैलियों का समावेश हो गया हो तो वो गलत होगा अलकाजी साहब ने जिस शैली को विकसित किया है उसकी झलक परसों भी हमने देखी कल भी हमने देखी लेकिन उस कल वाले नाटक को अगर मैं न भी कहूँ घोष साहब कहें तो छोड़ दीजिए उसे उसी शैली में चलने दीजिए लेकिन अंधा युग को तो विशेष रूप से पाँच दस शैलियों में प्रस्तुत किया जा सकता है और मेरे ख्याल से अंधा युग के लिए ये शाहन शाह वाली शैली उपयुक्त नहीं बैठती है एक ऐसी शैली उपयुक्त बैठती है जिसका संबंध हमारी लोक परंपरा से होना चाहिए उसमें टोनस नहीं हो जाएगा, सब मर गए। अगर ये भाव निकल कर के आया तब तो हम धनधीर भारती जी से भी प्रार्थना करेंगे कि भाई साहब इसमें से कोई चीज बदलिए हमें उत्साह लेकर के कम से कम पैदा होना चाहिए ट्रेजेडीज का प्रमुख स्थान है लेकिन ये नहीं कि हम मर जाएं, हम बुरे हैं हमारा तिरस्कार होने लगे यानी एक उत्साह वाली चीज़ हमारे नाटकों में से उमड़ करके आनी चाहिए एक बिल्कुल निराशा का वातावरण कतई पैदा नहीं होना चाहिए ये सिर्फ़ हमारे हल्के फुल्के नाटकों के लिए नहीं है, यानी मैं भले ही अमृतलाल नागर की हंसी मजाक की चीज़ें हों या विनोद रसियोगी के नाटक हों या रमेश मेहता के हों मैं उन्हें वही समान और उच्च स्तरीय दर्जा देता हूं जो कि और किसी भी दूसरे साहित्यिक नाटकों को दिया जा सकता है तो अर्ज यही करना है हम लोग पेश करेंगे अंधा को किसी दूसरी शैली में आमंत्रित करेंगे आपको भी आपको भी आप पधारें और उसे देखें बीस वर्ष में हम लोगों ने आगरा में ही नहीं लेकिन पूरे हिंदुस्तान में सभी प्रांतों में घूम घूमकर न सिर्फ वहाँ के नाटकों को देखा सुना समझा बंग्ला के मराठी के गुजराती के तमिल के ख़ास तौर से तेलुगू के लेकिन साथ ही साथ हमने अपने नाटकों का विभिन्न प्रांतों में जिनमें मद्रास भी है इसमें शिमला भी है जिसमें कलकत्ता भी है सन में नवम्बर के महीने में गोदान हमने मैदान में स्टेज किया था एक लाख लोगों के सामने तो आखिर इस शैली वाली चीज़ को एक शैली के अगर हम चाहने वाले हैं दूसरा का हम तिरस्कार नहीं करते हैं और खास तौर से अलकाजी साहब जिस दर्जे पर हैं वहाँ पर उन्हें विशेष रूप से इस बात को भी देखने का कष्ट करें वैसे वो जानते हैं ना जानकार नहीं हैं कि और कौन कौन सी शैलियाँ हैं जिनका विशेष रूप से नाट्य क्षेत्र में विकास आवश्यक है एक चीज़ इस सेमिनार के संबंध में अनामिकाने जो ये प्रयास किया है और पहली बार नाटककारों के और परिचालकों के अंतर को दूर करने का प्रयास किया है इसके लिए हम लोग बहुत ही बधाई देते हैं हम इब्टा चलाते ही हैं लेकिन इसके साथ ही साथ एक डेढ़ लाख साल से हम लोगों ने ब्रज कला केंद्र के अंतर्गत खासतौर से लोक नृत्यों लोक संगीतों और लोक नाट्यों का खूब अध्ययन किया है और उन्हें ठीक ठाक करके पेश भी निरंतर रूप से कर रहे हैं और आपको जान के खुशी होगी कि शायद दो चार दो एक महीने के भीतर ही हम अपना ट्रूप लेकर के कलकत्ता आएंगे और वहाँ पर नाच और गाने को जिस हिकारत की नज़र से दो एक सज्जनों ने उपयोग किया था तो हम कहेंगे नाच गाना भी बुरी चीज़ नहीं है नाच गाना नाटक इन सब को मिलाकर के ही मैं समझता हूँ कि हमारा स्टेज परिपक्व और पक्का और प्रभावशाली हो सकता है सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए या गैप फिल करने के लिए हम संगीत को छेड़ दें यही पर्याप्त नहीं है इन तीनों का सामंजस्य करके ही हम एक सही अपने रंगमंच का निर्माण कर सकेंगे दूसरा आप लोगों ने यहाँ पर जो गोष्ठी चलाई और इस कार्य को इस सीमा तक ले आए हमने अभी गत वर्ष हाथरस में अपना एक समारोह किया था हमने संगीत की नृत्य की नाटक की अपनी गोष्ठियाँ चलाई थी वहाँ भी विद्वानों ने भाग लिया था लेकिन इस प्रकार के अगला जो हम अप्रैल में अपना समारोह करने जा रहे हैं उसमें आठ सब विद्वानों को आमंत्रित करेंगे अनामिका कि हमारे शास्त्री जी कृष्णाचार्य जी जालान जी इस बारे में हमारा मार्ग प्रदर्शन करेंगे और विद्वानों का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ सिर्फ संगठनों का ही आप लोगों से तो उम्मीद है ही आएँगे उसको आप सफल बनाने में कामयाब कराने में योग देंगे जिस प्रकार समर्थवान लोग आपके साथ हैं जिन्हें श्रेष्ठी कहा जाता है ऐसे श्रेष्ठियों का सहयोग हम लोगों को भी उपलब्ध हो चुका है अप्रैल के लिए आप लोग आमंत्रित हैं अनामिका विशेष रूप से अपने नाटक के साथ she uh, shrambu mitra now to address you friends and colleagues i first must ask you to excuse me uh, because i'm not a speaker at all and especially i have to speak in english which is not my mother tongue and i am not that educated in this language that i can say like our sri adhyarangaacharya that he can show off his english i can't well i have come here with uh, you know like a learner i have attended this seminar to learn something and i, I don't say this out of some false modesty because i have been doing this work for some time and uh, uh, i have been feeling of late that the things that we normally speak of they uh, we always speak the half truths and that has been my feeling also here that whenever we try to say something very categorically we perhaps smuggle in about if not more 50% of a mistaken statement in it. For example, if we say this is my feeling and I want to place it before you, perhaps we, some of us may be thinking in this line that, for example, as they say, it's a very correct word to say that there must be some sort of nishah in you to be able to go on with this work. Correct, absolutely correct. But nishah can cannot be the only justification of an artwork. There are so many different nishas, and they are not very good to the society. Hmm. There must be some other reason, some other forces which act. Um, apna wo bhai Shyamalan Jalan, he said that we need a different sort of audience who will understand it. That's correct. But who comes first, the egg or the hen? first you do the thing and then the audience is created or you want the audience to be created first and then then you do the artworks i don't know now but but but his contention is also correct you are not doing it i mean we are not doing it for just uh, the ordinary persons who come in for a bout of what should i say some sort of enjoyment of the very low low uh, category no not that but at the same time you can't say that we must have a, a, An audience first. If we say that, then I think Mahatma Gandhi would have ha, had every right to say that I must first have a good nation, and then start the work of nation building. Hmm. Now, then again, there are so many different things. Uh, I mean, for example, somebody says that uh, we must follow the tradition, but well, I don't know what that exactly means. The tradition is there. if the tradition has no pull on me if i have to think about it all the time to keep it uh, you know undisturbed or it's almost like a glass thing and you can't keep it it's bound to be broken if the tradition is inside mm -hmm. me it is bound to come out now and at the same time i don't say that we will all leave these things and say copy others uh, which we unfortunately very much do and uh, that also is not the point we have to find out what we have what sort of uh, what do call it uh, well do we have in our country in our in the thoughts of the persons who have done before us and once we think in that way the things that they have done we can sit down and criticize them and categorize them it's all very easy but we must also remember the terms of reference the reference is to their time and to the space that they were living in so i can very well say that this man for example me i have been a gadha for example but any amount of calling names will not turn me into a horse it is better that somebody who feels like a horse let him work like a horse and not follow my path which is of anas no this is these are always you know, when whenever we sort of stand here we forget that we are always temporarily connected with other things we sort of feel that we are in a glass case and we can pass judgment almost in an eternal way we cannot and there is also the practical side of things for example whether some royalty will be paid to the uh, dramatist or uh, if the if it is at all necessary for us to stand here and talk about the problems of the uh, uh, directors or dramatists i these are all i mean they, it has got two different levels one is the very practical one yes maybe it's very important that five rupees should be paid for every performance to the playwright it's all right but that is if that is a thing which we are going to discuss about then we will miss other things which is on the aesthetic level and if we bring the aesthetic level then uh, we will miss the practical side of this thing so this seminar for some two hours in the morning it has been a very good opening i must say but it's not enough we have to sit down again if we are serious about it we have to be relevant We, we it is very natural that we will be speaking all sorts of things in the beginning but we must cull out the important relevant points from them and again sit down and not with such a big uh, mm, gathering where of course present company is always exempted but there are some persons who come here to see the say, film stars and it's better that we sit down without them uh, and uh, talk seriously about the things which we seriously feel about and this is all that i have to say i hope श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू अह उनके विषय से अनुमति से जब मैंने सोचा तो नहीं था कि कुछ बोलूंगी मगर कुछ बातें ऐसी लगे जिनके संबंध में कहना जरूरी हुआ और 5 मिनट का समय मैंने मांगा है उनसे बात प्रभात कुमार जी ने कही उसे मैं शायद और स्पष्ट करके कह दूं कि नाटककार, परिचालक और अभिनेता इन तीनों का घनिष्ठ संबंध है मैं मानती हूं और आप सब भी मानेंगे कि नाटक एक ऐसी कला है जिसका सृजन विभिन्न स्तरों पर होता है नाटककार अपनी कल्पना के द्वारा नाटक की सृष्टि करता है नाट्यकार की उस सृष्टि को रूपायित करता है परिचालक पुनः अपनी कल्पना के समावेश के द्वारा एक ही नाटक के विभिन्न प्रोडक्शनों को देख करके आप इस बात को समझ सकते हैं और नाटककार ने जो कुछ लिखा परिचालक ने जो कुछ कल्पना की उनको साकार करता है अभिनेता रंगमंच के ऊपर तो इन तीनों के बीच एक घनिष्ठ संपर्क स्थापित होना ही चाहिए सत्य संभवतः श्यामानंद के कहने में भी है कि आज का परिचालक अभावों का परिचालक है और पृथ्वीराजी और सत्यदेव दुबे के भी कथन में है कि इन्हीं अभावों के बीच परिचालक चलता रहा है चलता रहेगा और जिस दिन वो चलना नहीं चाहेगा उस दिन वो नाटक के क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं कर सकता सत्य दोनों में है प्रेरक शक्ति वही नशा है नशा निश्चय ही चाय और कॉफ़ी का या शराब और सिगरेट का नशा वो नहीं है वो नशा ऐसा है जो कि हमें सचमुच कुछ सृजन करने की प्रेरणा देता है उस नशा के बिना शायद न इतने लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो बैठे रहते न आप लोग यहाँ पर बैठे रहते जिन्हें थोड़ा बहुत प्रेम है संभवतः हॉल छोड़ करके चले गए होते नशा है ये स्वीकार किन्तु उस नशे के लिए भी तो पैसा चाहिए वो नशा करने के लिए भी तो बोतल चाहिए शराब चाहिए सिगरेट का पैकेट चाहिए हम भी यदि उस नशे को करना चाहते हैं वो नशा ऐसा है जो कि हमें रहने नहीं देता तो हमें उसके लिए उपकरण चाहिए हमें थिएटर हॉल चाहिए हमें एक्टर चाहिए हमें नाटक चाहिए और इसलिए हम संभवतः इनमें से किसी भी बात की उपेक्षा नहीं कर सकते आज मेरा विशेष अनुरोध होगा परिचालकों से समीक्षकों से क्योंकि मैं परिचालक नहीं मैंने दो नाटक प्रोड्यूस किए हैं और उस आवश्यकता ने प्रेरित किया हम लोगों ने जब ये सोचा कि साल में दो तीन नाटक खेलें श्यामानंद के लिए संभव नहीं कि वो तीनों नाटक प्रोड्यूस कर सके इसलिए उसने बड़े विश्वास से कहा कि आप कीजिए हम आपकी सहायता करेंगे सहायता उसमें की और मैंने नाटक प्रोड्यूस किया मैं जानती हूँ मुझ में वो क्षमता नहीं है मैं यदि कुछ हूँ तो अभिनेता हूँ उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं तो इसलिए ये घनिष्ठ संपर्क हम लोगों में स्थापित होना चाहिए और उदार दृष्टि से नाट्यकार और परिचालक इन दोनों को बराबर मिलना चाहिए इसमें कोई अपमान की बात नहीं परिचालक यदि लेखक कुछ लिखता है और परिचालक कहता है कि देखिए इस चीज को आप थोड़ा सा यदि ऐसे बदल दें तो प्रोडक्शन की दृष्टि से नाटकीय गति की दृष्टि से एक मंच पर कुछ घटित हो इस दृष्टि से ये उचित है तो नाट्यकार को भी उन्मुक्त दृष्टि से से उस सुझाव पर विचार करना चाहिए क्योंकि परिचालक अवश्य ही नाटककार का गला घोटने के लिए नहीं बैठा है उसको कृति अच्छी लगी वो प्रोड्यूस करना चाहता है उसको तैयार रहना चाहिए और परिचालक को भी ये अवश्य समझना चाहिए कि जैसे वो अपने सृजन में दख्तअंदाजी नहीं चाहता वो नहीं चाहता कि कोई जबरदस्ती उसमें मीन निकाले और वो जैसे चाहता है वैसे उसको रूप दे उसी प्रकार नाट्यकार ने भी एक सृष्टि की है और उसको यथासंभव उसको आ, न, अपने मूल विषय से हटाए बिना डिस्टर्ब किए बिना वो उसको प्रस्तुत कर सके हिंदी के लिए ये विशेष ये पता नहीं दुर्भाग्य कहूँ या क्या कहूँ लाचारी कहूँ वेबसी कहूँ कि एक स्थिति रही है कि नाटककार, परिचालक और अभिनेता तीनों की भूमिका एक ही व्यक्ति अदा करता रहा है परिणाम क्या है कि न तो वो अपनी कृति को बैठ करके देख पाता है न निर्णय कर पाता है और शायद अप्रत्यक्ष रूप से ये इंगित तथ्य की ओर करता है संभवतः उसके नाटक में कुछ ऐसी कमी है कि दूसरे नहीं खेलते नाटक यदि पावरफुल है आज 2000 वर्ष बाद के नाटक को हम क्यों खेलते हैं और क्यों उसकी प्रशंसा करते हैं नाटक में दम है संभव है वही नाट्य रीति एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है असफल होती है दूसरा करता है असफल होती है यह भी मानना पड़ेगा कि परिचालना में कहीं कुछ कमी थी कि पहला प्रदर्शन जो था वो सफल नहीं हुआ तो हम सबको मैं दोष नाट्यकारों को बिल्कुल नहीं देती वे बड़े सम्माननीय है किंतु और किंतु हम सबके बीच एक घनिष्ठ संपर्क अवश्य स्थापित अवश्य स्थापित होना चाहिए बड़े आदर के साथ उन्मुक्त भाव से जहाँ हम मिल सकें जहाँ हम दूर बैठ करके अपनी स्वयं अपनी कृति को देख सकें आलोचना कर सकें और हम सबके बीच एक घनिष्ठ संपर्क स्थापित हो सके पता नहीं यदि ये गोष्ठी ऐसा कुछ करने की प्रेरणा हमें दे सके भविष्य में यदि हम कुछ ऐसा कर सकें तो वास्तव में नाटक क्षेत्र में कुछ योगदान हमारा भी हो सकेगा and uh, dealt more with the problems of the producer the responsibilities and son of the producer uh, in relation uh, to various aspects uh, which crop up in his work it seems to me uh, trying to uh, tidy up in be as methodical as possible that the um, various aspects would be the producer and the play right the producer and the actor the producer and the public the producer and himself um the term producer i think also needs to be clarified to my way of thinking the producer is really the interpreter of another man's work if i were myself capable of writing plays well i would produce my own plays on the other hand if the if the playwright himself were capable of producing his plays and presenting them on the stage he would produce them himself now however the functions have been divided there is a man who writes the play and there is a producer who comes forward and produces it the point is how far does the territory of one extend and the other begins in my very humble opinion i think that the job of the producer is to interpret the play i am as far as i can see the servant of the playwright i have taken <laughs> i am there I I should imagine having chosen the play because it meant something to me because it is relevant to me it was relevant to the human condition and it was relevant to the times a play i think is always contemporary and it is not significant unless it is contemporary whether it would be a classical play whether to be a play in the sanskrit tradition or whether it be a play in the greek tradition The point is, the message of a Sophocles or the message of a Kalidasa must be interpreted in contemporary terms. <laughs> Let us not uh, confuse our minds about uh, some uh, words which we tend to use again and again, like parampara and tradition, and so on and so forth. The point is, what do we mean by tradition? Are they dead, useless forms which have come down to us like bare bones? and which we are which we are holding on to in the family chest in a treasury afraid that it will die if it comes out into the open air i think tradition is something that is not handed down from generation to generation but which is recreated and rediscovered by each generation and therefore i will not accept what somebody else tells me is my tradition i know what my tradition is and nobody else is here who's going to tell me what that tradition is going to be if on the other hand you have an interpretation of a, or a version of tradition which is peculiarly your own you're completely free this is a free country to come out and to show us your version of the tradition as far as i am concerned i can only speak in my own voice i can only speak from my own taste and through my own talents and i must First of all, to be true to my art, I must also be true to myself. I think uh, we tend to obscure the issue by using words like national or international. I am extremely grateful for my learned friends over here for having given me advice as to how we should run the National School of Drama. I have no doubt that if they followed their own advice, they would set up their own institutions in the various countries, uh, in the various sections of the. Uh, in the various regions of the country where they belong, and I have no doubt that we will all, in our various ways, contribute to the theatre. But this peculiar notion that the National School of Drama does not do national plays is indeed so peculiar. When only last year we have done Dharamveer Bharati's Andha Yug, which began to establish Hindi drama. as something to be glorified something to be taken very seriously and something to be taken with also a measure of responsibility not only uh, to the theater itself but also to the playwright when we have done a playwright like ashard ka ek din i do not know what national style you wanted us to produce ashard ka ek din in but we certainly produced it in a style i think which carried forward and which communicated the meaning of the play in as true and significant terms as we thought possible The success, therefore, of ventures like that are measured, and the truth of ventures like that are measured by the impact that they have made on their audience. I think it is a matter of congratulation that you should be asking us today what we are doing in the National School of Drama, and uh, uh, that you should be asking us also to do the National Theatre and to do national plays. If you were familiar with the work of the National School of Drama, if you were familiar with what it has already done in the past, what national plays it has already done in the past. and what it intends to do um uh, uh, uh very soon we shall be doing adyarangacharyas suno janmajay it's the policy of the national school of drama festival to do the classical indian plays in as authentic a tradition as possible to do contemporary indian plays in hindi written by writers in hindi to do contemporary indian plays of all the regional languages translated into hindi To do plays also of international stature and significance, which are relevant and significant to the theatre movement in our country, I think the wider you cast the uh, the net, the greater and the stronger will be the growth of an institution like this. I do not think that you intensify an experience by narrowing it down on the country. I think the larger you make the experience, the greater will be one's own contribution to the to our own nation. It's uh, not a matter I think and we should be very careful about making the theater another pulpit for politics and and occasions for demagoguery God knows that the theater can only be served by those who are completely committed to the theater and I think it's a question really here of making distinctions let us make up our minds are we going to be are we going to be professional and if we are going to be one or the other what exactly are our responsibilities as amateurs what are our responsibilities and risks as professionals uh, as mr sachidev jube rightly said earlier on in this session we cannot come to the uh, theater with closed eyes or with blinkers we must approach it in an absolutely realistic manner we cannot demand of the theater that wish the theater can never give the theater is always an ephemeral art it is constantly changing it is not something that you can uh you can guarantee the success or all the failure also and therefore this kind of fluidity is is part and parcel of the experience of the theater and therefore when a man goes into a career such as this he realizes the difficulties which are inherent in this profession and which also contribute to the glories of that profession if he did not wish to contribute to that art the point is whether he wishes to come to it in order to exploit it or in order to serve it and particularly in the amateur theater the theater can be used as an occasion for exploiting one's own personal vanity there's surely nothing so glorious as to have me sitting over here now in front of you and speaking to you because well it tickles my vanity and similarly the the the the idea of young men or young ladies coming on to the stage with the barest minimum preparation either of having studied the script or of having studied the technique of acting at all in order to see their name, names on the papers and to be taken extremely seriously uh, as producers and as actors and so on is a degree also to the vanity of human beings now a thought as, far as the uh, responsibilities of the amateur are concerned i think that since his risks are less because he is in bearbrick making his livelihood somewhere else and not through the theatre since his risks are less he can afford to take greater risks it may appear paradoxical but i think that he can begin to cultivate an audience as indeed anamika has done it has started from nothing it has started from scratch in the course of the last few years it has deliberately gone out to cultivate an audience and slowly also to cultivate the taste to the audience i was absolutely shocked to hear my distinguished friend over here tell me that andha yog should be now reduced in a simpler language because the language in which andha yog was written is not something which my average is understood by the common man we had absolutely no difficulty whatsoever in presenting and the ayurved before large numbers of people in delhi who are not normally hindi speaking to project the meaning and the significance of andhayug but the meaning of andhayug is in the very language in, it, in which it is written it is not a question of simplifying or reinterpreting to make it simpler or easier uh, for the common man to understand and uh, i beg your pardon over here but let us get one thing absolutely clear and that is the intelligence of the common man I think the, the the common man is a, is an extremely intelligent individual. I think there is nothing that he does not respond to, and there is nothing that he cannot see through. And if one has done one's work seriously for a sufficient length of time, then he will get the rewards which are his due. I've had no such difficulty whatsoever in my own case. It was an uphill task. I accepted it as, a, as part of the difficulties of my profession but I do not think that I would have succeeded had I not counted entirely entirely on the taste on the cultural strength and the beauty and the dignity and the uh, the rock bottom intelligence of the common man. Uh there are a few other things I think that we need to clarify as far as this business of the producer and the public is concerned. A communication in all the arts is always difficult. When an artist has to say something and has to discover the means of saying them, to communicate them to as large a number of people as possible, the form tends to come in the way. This uh, this business of communication between the artist is there exists in music. How many people are there who who really normally uh, uh, immediately respond to classical music, for example? It's an extremely refined sensibility in taste that can respond to classical music, or that can res respond intelligently to classical dance, and therefore it is a taste which is cultivated. It is assiduously cultivated, as our uh, friend Mr. Jalan said, uh, quoting uh, Eric Bentley, that when you go to a musical performance, you expect uh, to have in the audience connoisseurs of music. When you go to a dance performance, you uh, you are expect to have in the audience people who can distinguish between what great dance is. and what bad dances and therefore pass their judgment as, a, as the public ultimately has to pass its judgment but this confusion of what kind of an experience is uh, is to be communicated through the theater is there not only forgive my saying so in the mind of the public but also in the mind of the people who are on the stage what precisely is a dramatic experience what great truth do we want to communicate to the audience which has paid mind you and paid quite handsomely in order to find out what we have discovered and therefore there must be a vision there must be a purpose there must be an integrity which can wholeheartedly come across from across the footlights on to the audience if there's going to be any significance in the theater the, therefore the question of the producer himself to my way of thinking is the most important and the most significant question that needs to be asked What precisely is the business of the producer? What is his relationship to art and what is his relationship to life? And that relationship both to art and to life must always be in ultimate terms where there is never any compromise. One cannot afford to compromise because it's not a quiz. When you go question a uh, uh, halfway, you're going all the way to compromise. One can never afford to compromise even an inch. And there has been no occasion, I think in my experience, when the public has not responded and risen to the, uh, uh, and uh, risen to the demands that have been made of it therefore the other questions to my way of thinking are subsidiary questions whether we have bad theaters or whether we have good theaters are not so very important because the theater can be created anywhere anamika may have not been uh, found a theater to be able to communicate its ideas it created its own theater it created its own form of theater the arena theater no matter no matter uh, uh, uh, Uh, where it had been done before and so on but the feeling was there the determination was there to communicate an experience and the means was found to communicate it so long as the urge is strong enough and determined enough there is nothing to prevent one from expressing oneself on the other hand this business of a uh, theatre not being sufficiently well equipped and so on i think can be easily settled if theatre persons were absolutely firm when i came here to to this place i discovered that there were no an uh uh, uh, uh uh no uh, uh, light in the front of the house and therefore all that i had to do was to go up and put up light and to see that nobody was going to prevent me from putting up the lights and nobody did and if i were insistent enough as i indeed i am wherever i go and if we were all all we theater people were insistent enough in every The thing that we do, whether it's a question of the design of the theatre or the location of lights or the correct interpretation of the script, insistent enough with the people who are in charge of things and insistent enough also with our own selves, I see there are absolutely no limits to which we can go. Thank you very much for a most marvelous session. दोस्तों इस संगोष्ठी के इतने सफल संचालन के लिए एमसीएल का ये के कृतज्ञ हैं और उन सभी वक्ताओं के विचारकों के भी आभारी हैं जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हमें सफल बनाया आप सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ एक छोटी सी सूचना है विश्व के आयोजकों ने हमारे अतिथियों के विनोद के लिए और बंगला रंगमंच की एक झांकी देने के लिए आज तीन बजे एक आयोजन रखा है लग्न का प्रदर्शन विशेष रूप से हमारे अतिथियों के लिए आज किया जाएगा मेरे पास निमंत्रण पत्र हैं मैं प्रत्येक ग्रुप के विशिष्ट व्यक्तियों को उनके दल के समस्त व्यक्तियों के लिए निमंत्रण पत्र दे दूंगा मेरा अनुरोध है कि हम बंगाल की कला को देखने का ये अवसर हाथ से न जाने दें और उनकी सद्भावना का अपने स्नेह से उत्तर दें नमस्कार जाने अनजाने इस नाटक की पावर पर जो बात कही उसने हमें और अधिक प्रेरित किया है धन्यवाद और अब राष्ट्रगान रात मराठा द्रावीण उकल बंगा निंजलि माँ जल यमुना गंगा उछल जल दिशरंगा सब शुभना जनगण मंगलदार